विभागिने नमः ओम दक्षिणाममूर्त नम षति शि च्ञयज्ञ मे शुक्ल आयुर्वेदी या बृहदारण्य उपनिषद इसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा हुआ था इसमें कहा गया प्राणा विसत्यम तेषा में सत्यम प्राण कौन है और प्राण विषय क्या है रहस्य ब्रह्म उपनिषद हे वे ब्रह्म बताने के लिए प्रसंगत प्राण का स्वरूप भी निश्चय करते हैं प्राण में से सत्य ब्रह्म को जानने के लिए यो ह वै शिशु साधानम सत्याधानम सत् नम दम वेद सप्तः द्विश तो अयम भवशिशुर्ोंय मध्यम प्राणस्तम आधान इदंम प्रत्याधन प्राण स्थूणा दा दाम यो हिजो व्य हो शिशु वेद एक शिशु शिशु के साथ साधन आधार सह साधन आध्यान के साथ सब प्रत्याधानम प्रत्याधान न स प्रत्याधानम सथूणम स्थुण न स्थूण सह स्थूणा के साथ सदामम दामना सह दाम के साथ शिष्य को जानना है आधान प्रत्याधान स्थूणा और दाम के साथ जो जानता है इसकी उपासना करता है तो सप्तह तो द्विशत भ्रातृव्यान अवरुणि साथ द्वेष करने वाले भ्रातृव्य शत्रु इनको रोग देता है उपासक नष्ट कर देता है तो ये शिशु क्या है आधान क्या है प्रत्याधान क्या है स्थूणा क्या है दाम क्या है द्वेष करने पहले भ्रातृव्य कौन है उसको कहते आयम बाब शिशुर यो य मध्यम प्राण मध्यम प्राण मध्ये भव मध्यम जो मुख्य प्राण है यही शिशु है इसकी उपासना है प्राण की उपासना है उसके आधान के साथ तो आधार क्या है तस्य इदम तस्द आधानम इदम आधानम इधम ये शरीर है उसके आधान आधियते अश्विन ते इसे इसी में प्राण शरीर में रहता है इदम कह करके शरीर को देखा कर कहते हैं ये शरीर ही आधान है और इदम प्रत्याधान इधम सिर को देखा करके कहते ये प्रत्याधान शिविर है प्रति प्रति आधियते प्राण जिसमें ये नहीं प्राण अनेक छिद्र स्थान पर स्थापन किया जाता है शीर में ही प्राण सब इंद्रिय अनेक छिद्र स्थित है प्रति प्रति आधियंत अध्यंत्य अध्यत प्राण बहुत छिद्र में जो स्थापन किया जाते हैं शीर में छिद्र बहुत है उसमें सब इंद्रिय प्राण है प्रत्याधन शीर हो गया और प्राण है स्थूणा हो गया प्राण के साथ जानने के लिए कहा शिशु को कहा यह मध्यम प्राण है मुख्य प्राण और प्राण है स्थूणा है यहाँ पानी जन अन्न पान से जनित शक्ति को प्राण कहा यह स्थणा है बल प्राण ही इसमें बल के कारण रहता है इसलिए इसको कहा स्थूणा के समान स्थूणा है प्राण अन्नम दाम अन्न हो गया बंधन रस्सी अन्न है अन्न से ही बंधा जाता है प्राण स्थूणा अन्नपाणी जनता शक्ति है और अन्न हो गया दाम रज बंधन करने के लिए अन्न का भोजन करने पर परिणाम हो कर के वही रस लोहित तो होकर के सात धातु का शरीर होता है तो उसमें जल के भाग से प्राण होता है शिशु प्राण है इसका शरीर हो गया अधिष्ठान आधान हो गया और कार्यात्मक हो गया शरीर इसम इदम प्रत्याधान कह करके शिविर विभिन्न स्थान में स्रोत्र आदि स्थान में करणात्मक प्राण रहता है प्रत्याधान हो गया शिविर प्राणस्थोना स्थूणा अन्नपान तनित तो शक्ति है बल है और जब अन्न भोजन करके अन्न से रस हो कर के शरीर बनता है साथ ही रक्त है मांस मेदो मजा अस्थि शुक्र सुणित तो, शुक्र ये यहाँ तक सात धातु से उत्पन्न होता है शरीर तो उसी में ही शरीर को बढ़ाने वाला अन्न है इसलिए उसको अन्न के भाग को लेकर के कहा वो प्राण है दाम है रजु है दाम के समान प्राण शरीर में बंधन होता है अभी शिशु का प्रत्याधान में होता है चक्षुरीद्रिय है कुछ उपनिषद तम यहाँ सप्ताहत उपतिषंते इमा अक्षन लोहिन्यो राजस्ता रुद्रो अन्वत अथय अन्न अक्षन आपस्ताभि आपस्तापर्जन्यो या कनीन का त्यो यष्ण तेना शुक्ल तेन इंद्रो अधर येन वर्तन्य पृथ्वीन्नायता देवरो नाश्यान्न क्षीयते यं वेद जिसकी जो उपासना करता है उसका अन्न क्षय नहीं होता है बहुत अन्न प्राप्त करता है एक सप्त अक्षिता उपतिषंते इसी प्राण की सात उसको उपासना करते हैं सात अक्षिति स्वयं कहेंगे अक्षय का हेतु होने से अक्षिति कह करके उपासना करते हैं या अक्षन अक्षर लोहिन्ज ही है अक्षय में चक्ष में रक्त वाले रेखा है ताभिरेनम रुद्र अन्नायत उस रेखा से रुद्र उसमें अनुगत है अनुगत होकर के उपासना करता है मध्यम प्राणी की अथया अक्षण आपस चक्षु में जल है उनके द्वारा पर्जन्य उसके द्वारा जल के द्वारा परजन्य परजन्य देवता है पर्जन्यभिमान्य देवता उसमें अनुगत होकर के उप, उपासना करते हैं या कनि का तया आदित्य जो कनि नका है चक्षु में दृष शक्ति कनिने का के द्वार आदित्य ही उपस्थित होकर के प्राणी की उपासना करते हैं यष्णम तेन अग्नि ही चक्ष में कृष्ण अंश है उससे अग्नि उपस्थित अनुगत होकर के प्राणी की उपासना करते हैं यद शुक्ल तेन इंद्र शुक्ल वर्ण है उसे इंद्र देवता चक्ष में अनुगत होकर के प्राणी की उपासना करते हैं अधर्या एनम वर्तन्य पृथ्वी अन्वायत्ता चक्ष में नीचे भाग पक्ष में है वर्तनी पक्ष में है उसके द्वारा पृथ्वी देवता अन्वायता अनुगत हो कर के उपासना करते प्राणी की देउर उत्तरया उत्तर वर्तन के द्वारा देव अनुगत हो करके उसकी उपासना करते हैं ये साथ हो गए प्राण के अन्न के समान निरंतर उसकी उपासना करते हैं इसलिए प्राण के साथ इस प्रकार अक्षय हेतु उपासक होने से उसके अन्न क्षय नहीं होता है ऐसे जो उपासना करता है वो भी अन्न बहुत प्राप्त करता है जितने दान करने पर भी क्षय नहीं होता है बहुत अन्न होता है उसका तदैसा श्लोको भगवती इसके लिए मंत्र है अर्वाल्चमस ऊर्धबुधन यशो निहत विश्व तस् सतय सप्ततीरेगष्टमी ब्रह्मण संविधानेती अर्वाग्बिल चमस ऊर्धबुधन इदम तीर एष है अर्वाग्बिलचमस ऊर्धबुधन तस् यशो नि विश्व प्राणवेयश विश्व प्राणन एत त्याशत ऋषे सतर प्राणवा ऋषे प्राणन एत आह वागष्टमी ब्रह्मणा संविधाने बाघ्यष्टमी ब्रह्मण सं मंत्र हे अर्भागिस्तमसौधबुधन तस्त विश्व तस् शषे सप्तरे वाघ अष्टमी ब्राह्मण संविधान इति यहाँ तक मंत्र है इसकी व्याख्या आगे गई ब्राह्मण के द्वारा पहले अरवाघ बिलह चमस ऊर्धब बुद्धन ये चमस है सोम रस निकलने के लिए चमस पात्र बनाते हैं काष्ठी के पात्र है चमस वो चमस को ही चमस कह देते हैं वो अपभ्रंश होकर के चमस शब्द है पात्र ये बड़ा पात्र है अरबाग बिलस चमस ऊर्ध ऊपर भाग छिद्र होता है नीचे भाग मूल गोला रहता है किंतु विपरीत अरबाग बिलस चमस नीचे तरफ छिद्र है और मूल भाग ऊपर है गोलाकार ऊपर है चम्मच तो को उल्टा देने से पात्र को बर्तन उल्टा देंगे तो अरबाग बिल चमस उर्ध्व बुधन ऊर्धव बुध बुधन गोलाकार ऊपर है तो नीचे छिद्र है गोलाकार मूल ऊपर के तस्मिन यशोनिहितम विश्वरूपम इसमें ब्राह्मण ने कह दिया अरबाग विस चमस ऊर्ध बुध नीति ये जो मंत्र में कहा गया इदम तत्शिर ये शिव ही है जो चमस कहा गया अरबाग बिल्ह कौन है इदम तत्शिर क्योंकि ये सही अरबाग यही अरबाग बिलह शि के नीचे मुख आदि छिद्र है छिद्र नीचे है यही चमस है ऊर्धव बुधन शरीर में खोपड़ी शरीर में गोला का रूपर है अरबाग विलस चमस ऊर्धव बुधन ये मंत्र का इतना अंश हुआ आगे तस्म यशो निहित विश्वूपम उसमें निहित विश्व यश निहित विश्वरूप अनेक रूप यशो उसमें है यश क्या है आगे ब्राह्मण भाग में तस्म यशो निहतम विश्वरूपमती ये प्रतीक रूप है मंत्र का एक अंश जो मंत्र में कहा गया तस्म यशो निहित विश्वरूपति उसका क्या अर्थ है प्राणावे यश विश्वरूप प्राणा एतदाह प्राण ही यस्य है विश्वरूपाने के प्रकार एक प्राणा आह प्राण को ही कहा तस् आसत ऋष सप्तीर तीर सप्त आसते उसके तीर में पार्श्व में सात ऋषि रहते हैं आशत ऋषि सप्तरित से जो कहा गया प्राण वा वही ऋषय इसमें प्राण है ऋषि वाघ आदि इंद्रिय है दो श्रवण इंद्र का छिद्र चक्षु दो घरण इंद्र का दो मुख है एक मिलकर के सात जो इंद्रिय है वो इंद्र वही प्राण है वो सात ऋषि उसमें रहते हैं वाघ अष्टमी मुख रसन इंद्रिय भी है और एक बाघअष्टमी है वाघ इंद्रिय भी है संविदाना संवाद करती हुई वाग ही अष्टमी वाग अष्टमी है ब्रह्मणा संवित ब्रह्म के साथ संवाद करती हुई दस बाघ इंद्र के द्वारा ब्रह्म का विषय सब उच्चारण शब्द उच्चारण होता है नाना रूप यश सम पात्र में है ये प्राण हो गया विश्व रूप प्राण सूत्र आदि और वायु सब है ये सब यश के स्थानीय हो गया उसे में कहा गया सप्तषतिरमिक आत्मके ऋषि प्राणे बाघ अष्टमी इमेव गौतम भरद्वाज अयम गौतम अय भरद्वाज इमेव विश्वामजम अयमे विश्वाम जमदग्निमेव वसीठ कश्यपये वसीष्ठो अयम कश्यप्गैवात्रिर् वाचा हिअनमें अतिर हेना सर्वत्ता सर्वसअवतीद चमसम रहने वाले तीर में सातरीति ऋषि है सात ऋषि कौन है इमो एव गौतम भरद्वाजो इमो दो कारण को देखा करके भरद्वाज गौतम है भरद्वाज दक्षिण कान को दिखा करके उत्तरकान को दिखा करके गौतम अथवा विपरीत है गौतम एक एक भरद्वाज बाएं डाए ने दिखा करके जिस किस एक गौतम एक गौतम एक भरद्वाज दू ऋषि हो गई श्रवण इंद्रस्थान गोल कर उसके आगे तथा या अयमेव नहीं, नहीं इमो वैव विश्वामित्र जमादग्नि विश्वामित्र जमदग्नि चक्षु को दिखा कर कहते हैं अयम एव विश्वामित्र अयम जमदग्नि एक विश्वामित्र एक जमादग्नि बाएँ डायने, डायने दोनों को कोई आग्रह नहीं पहले वाम दिखाए अथवा डायने पहले डायने अथवा बाएँ ऐसे कोई आग्रह नहीं एक विश्वामित्र एक जमादग्नि दो हो गए इमोवेव वशिष्ठ कश्य पऊ वशिष्ठ कौश वे दो नाकि तो छिद्र है तो दक्षिणपुट वशिष्ठ है तो बाएँ हो गया कश्यप यथा विपरीत भी, भी हो सकता है वाघ एव अत्र अदन क्रियायुगात सप्तम अदन क्रियायुगात सप्तम हो गया वाघ रसनेद्रिय वाचे अन्नम अद्यते उसे अन्न खाया जाता है तस्मात्तिर उसके अति नाम हुआ अति खाता है अति हवे प्रसिद्ध हम नाम है तत् अत्रित्वात्थ सब खाने से अति उसका नाम है अत्ति होते हुए भी उसको अत्रि कह देते हैं ऋषि में अत्रि नाम है अत्र यद अत्रित्रुच्य थे परोचना अत्रि कहते ऋषि का नाम अति होना चाहिए परोछ नाम अत्रि कहते हैं ये सब प्राण अत्रि के लिए कहा सब का है इसमें विभागव वा अत्र अति वाचा ही अन्नमें अतिर हेना सर्वती सर्व अन्न तो दो दो चार दो और एक है वही वह है एक करके दोनों को वही है वो अत्री हो गया छः अत्रि में लेकर सात हो गया और उसमें एक अष्टम कहा था बाघ अष्टमी ब्रह्मणा संविधाना तो वाग इंद्रियो को अलग करेंगे तो वो उससे अष्टम हो जाएगा अतः सर्वस्य अन्नम होती ये सात का ने नाम अर्थ बता दिया और एक दो वक्तृत्व अस्तृत्व भेद से वाग को दो भाग करके अष्टमी हो गया वक्तृत्वाद अक्तृत्वाध वक्तृ अत्रित्व अत्रिव हो गया अरे वक्ता होने से अष्टमी हो गई प्राणा भी सत्य कहा गया था और प्राण के विषय में यहाँ कथन है जो तेसा में सा सत्यम प्राण जो सत्य है आपेक्षिक उनको पहले समझे उनसे विलक्षण ब्रह्म सत्य उसको जानने के लिए द्वै व्रह्मणूपे मूर्त चैवामृत मर्तचामृत स्थित सच्च त्यच्च दो ही एवं ब्रह्मण ब्रह्मण रूपे ब्रह्म का रूप रूप्यते दोप्यते याभ्यापेप्य निरूपण किया जाता है, है? ब्रह्म परमात्मा उसका रूप निरूपण जिसके द्वारा होता है ये जिसके द्वारा निरूपण होगा रूप क्या है आरोपित है ब्राह्मणी अध्यारोपित है आरोपित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान का निरूपण होता है सर्प सर्प सर्प सर्प, सर्प कहते हैं कहते सर्प नहीं है कहाँ सर्प रज्जु है सर्प ही सामने दिखता है आप रज्जु कहते हैं कहते वो सर्प ही रज्जु है जो सर्प आपको दिखता है वही रज्जु है आरोपित सर्प को देखा करके उपदेश करते रज्जु ब्रह्म अवांग मनस्य गोचर उसको तो किसी शब्द से निरूपण नहीं होगा उसमें जो आरूपित तो है दो रूप है दो रूप जिसके द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जाता है रूपये याभ्याम इति रूपे जिनके द्वारा निरूपण किया जाता है दो रूप है दो रूप क्या है एक मूर्तमच च एक मूर्त रूप एक अमृत रूप दो ही है मूर्त और अमूर्त मूर्त मर्त्य कहते हैं पृथ्वी जल तेज मूर्त है अमृत है वायु आकाश पृथ्वी जल तेज को मूर्त मर्त्य भी कहते हैं वायु आकाश को अमृत भी कहा गया और अमृत भी कहा गया स्थितम च यच्च स्थित है स्थिर रहने वाले था गति निवृत्त हो स्था का अर्थ स्थितम तो गति निवृत्ति गतिपूरक रहने वाला हो गया स्थित गति की निवृत्ति तो होने से पृथ्वी जल तेज स्थित होगी स्थितमच और यज्च याद हत्यु प्रतिकरण तो जानने वाला यत व्यापी है अपरिचिन स्थित हो गया परिचय यत हो गया अपरिचन और सच त्यज सत्य जो प्रत्यक्ष सत्य से ज्ञान होता है और त्यज होता है परोक्ष के लिए त्यत होता है उसका विपरीत जो मूर्त है वही वह है, वही स्थित है, वही वो है। जो अमृत है वो अमृत वो यो त्यते योप अलग अलगनाम तदैतन्मूर्त यदन वायुश्चातरी चाहतन्मृत ये स्थित एक तस्तः मूर्त रसो मर्तशेत स्थितैत सतो यपति सो यश तदेतमूर्त यदन वायुश्चात वायु और भिन्न ही मूर्त वायु आकाश से भिन्न पृथ्वी जल पृथिवीजलतेज ये मूर्त रूप है ब्रह्म का मूर्तूपे मूर्त है एतन मर्त्यम ये मर्त्य भी है ये उसको स्थित परिचय भी कहा जाता है एत सत इंद्र का विषय सत है जो मूर्त है वही मर्त्य है वही स्थित परिचय है वही सत है प्रत्यक्ष का विषय है तसे तसे मूर्त से तस् मृत्य से तस् स्थित से तत एक ही चार नाम से उसका ये रस सार है किसका इस मूर्त का जिस मूर्त को मर्त्य कहा गया पृथ्वी जल तेज रूपे के रूपे ब्रह्म का उसको स्थित परिचन्न में कहा गया उसको सत्य कहा गया इंद्र का विषय ये जो षष्ट मूर्त से मर्त्य स्थित सतह एक को ही चार शब्द से कहा गया ये जो रूप है ब्रह्म का उसका ये पृथ्वी जल तेज का यह रस है सार है सार कौन ये सतपती सूर्य सत् ये सेश पृथ्वीजल तेज सार कूप आदि है अथात वायुशात चेतदमृतमेतमृतस्यामृत यत एक सो येत मंडल पुषस्त रस इतव अथ अमृतम कहने के बाद अमृत हो गया जो बाकी बचा रूप है वायु से अंतरिक्षम वायु अंतरिक्ष ही अमूर्त है यही मूर्त अमृत इनके द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण होता है मूर्ता अमृत रूप है वायु आकाश को अमृत कहा जिसको अमृत कहा गया उसको अमृत भी कहा गया वायु आकाश अमृत है और एत यत् ये व्यापक है यातीत यत् व्यापक अपरिचय है एत त्यत ये प्रत्यक्ष नहीं होता है तो परोक्ष त्यत शब्द परोक्ष में तत् और त्यत परोक्ष में प्रयोग होता है जो अमृत है वही अमृत है वही याते और वही त्यत अमृत है वायुव्याकाश वही अमृत है वही व्यापक है वही परोक्ष है तस्य तस्य अमृतस्य तस्तःम अमृत यत एक छे ष्यंताचार्यत शेत अमृतस्य एक अमृत हो गया दुसरा अमृत उ यमृत एक यत यद का ष्यंत यत एक जो अमृत है अमृत उमृत उत उत्तेत रस सारे ये से तस्म मंडली पुरुष आदित्यमंडल में जो पुरुष है कर्णात्मक हिण्यगर्भ प्राण वो हो गया रस सार हो गया अतिदेवत ये देवतासंबंधी दोपमूर्तामृत का उपदेश हुआ अथाध्यात्में मूर्त यदन प्राण्च चा, यत्मनाकाश एक मत एक स्थित एतःस्त तस्य मूर्त तस्य, तस्य स्थित शत रसो यु सत येस अथ अध्यात्म देह में मुर्ता मुर्ता दो कहेंगे जिस दोन रूप के द्वारा ब्रह्म का निरूपण होता है इदमे मूर्त यदन प्राण्च आकाश काश यही मूर्त जब प्राण और वायु है प्राण प्राणवायु और आकाश अंतरात्मा हृदय में आकाश है उससे भिन्न है मूर्त पृथ्वी जल तेज कांश ही शरीर में है वही मूर्त है और यही मृत्य है ऋतत्स्थित है परिचय है अरे तत्सत प्रत्यक्ष का विषय होने से वही तस्त मूर्त से तर्त्य से त्य सत जो मूर्त है वही मृत्य है वही स्थित परिचिन है और वही सत है प्रत्यक्ष का विषय उसका ये रस सारे है यह चक्षु ये चक्षु हो गया सतो ही सा रस सत का ही ये रस हो गया तेज से चक्षु है पृथ्वी ज्वल तेज उसका रस सार हो गया देह के अंदर आध्यात्मिक तीन भूत है उसका सारे है सत का तयस निशे चक्षु अथा प्राणश्चयश्चयतात्मकाश एक अमृतमेत तस्तःम सेतमृत यत एक रसो यम दक्षिणक्षण पुषस्त रस अथ अमृतम प्राणस्य यस्य अंतरात्म आकाश प्राण और हृदय आकाश है आकाश ये है योग्य अमृत एक अमृत ये अमृत है और ये यते व्यापक है और इत्यते परुष है तस्य हे अमृतस्य अमृत अमृत और यचन है और परुष है यस सारे है तस्या, अमुर्ता, जो दक्षिण चक्ष में पुरुष है अचक्ष में है तो दक्षिणचक्षु में विशेष ग्रहण होता है शास्त्र है प्रमाण अथवा दक्षिणचु में दृष्टिशक्ति अधिक होती कहते हैं इसलिए दक्षिणचक्षु में विशेष रूप से वह पुरुष है तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजन वासो यथा पांडवाबिक यथेन्द्रगोपो यथा यथानेर्चि यथा पुंडरीक यथा अस्य सकद विदुत सकद विदुत्व हृवती ये वेदारात आदेशों ने नस्त सत्यमिति सत्य सत्यमें प्राणवैस्यम सत्यम् तसे ही तसे पुरुष स्वरूपम ये पुरुष का जो अध्यात्म अधिभूत के भेद से दो प्रकार विभाग किया गया उसका ये स्वरूप कैसे है यथा महारजनम हरिद्रा है ऐसे रूपे जो लिंग शरीर करणात्मक है वो वासना में रूप है मूर्तामूर्त वासना ज्ञान होने पर उसे विचित्र होकर के इसे दिखता है जो विषय का ग्रहण होता है वासना में रूप होता है सब विषय का ग्रहण होता है सब विषय के वासना रूप रूप है यथा महाज रजनम यथा पांडु अभिकम पांडुव के अभिकम अभि ये ऊर्ना ऊन उन्न होता है पांडुवन के वन है यथे इंद्रगोप, इंद्रगोप के कीट होता है रक्त वर्ण दिखता है वर्षा काल में होता है तो पांडु अभिका हो गया कम्बलादि बनता है पांडु अवि का पांडुवर्न का महाराज नृद्र हो गया इंद्रगोप अत्यंत रक्त दिखता है वर्षा का वर्षा काल में ये रूपयी वासना में रूप है और अथा अग्नि अर्ची अग्नि की ज्वाला भी है अग्नि की ज्वाला भास्वर होता है यथा पुंडरीकम पुंडरी का लेना शुक्ल रूप शुक्ल कमल सकृत विद्युत्तम एक प्रकाश रूपे एक बार प्रकाशन हो गया प्रकाशक रूपे, सकृत विद्युत्ता इवह वा व अशीर्भवती इसकी स्त्री ख्याति प्रकाशमान होती है यह एवं वेद जो इस प्राण की उपासना करता है अथ अत आदेश नेत नेति इसके आगे जो रूप है सत्य तो सत्यम पर का आदेश अथ सत्य स्वरूप निर्देश होने के बाद जो सत्य का सत्य है परब्रह्म उसके लिए आदेश निर्देश है सत्यस आदेश है नेत नेति न इति, ना इति। इति न इति न यहाँ दो बार जो इति न इति न कहा गया इसके ऊपर ब्रह्म सूत्र में विचार आया दो बार निषेध किया तो किसको निषेध करेंगे मृत अमृत रूप को निषेध करेंगे और जो अधिष्ठान उसको निश्यद भी निषेध कर देंगे शून्यवादी कहेंगे दो बार निषेध कर दिया कल्पित रूप अधिष्ठान में रह जाएगा शून्य ही बचेगा अथवा मूर्त अमूर्त दोनों का निषेध करना ये विप्सा है व्याप इच्छा व्याप तुम कार्थने न संबद्ध सबका निषेध करने के लिए इति न इति न कह करके जो इति इति कह कर जितने प्राप्त होते सब का निषेध करना नेति नेति आदेश ब्रह्म का उपदेश करने के लिए मूर्त सत्यस से सत्यम कहा पहला जो ष्यंत सत्य है वो सत और त्यत मिलकर सत्य है सत त्यत में पांच भूत आ गए सत्य में सत्यत्व तो प्रसिद्ध है एक सत और एक त्यत सत पृथ्वी जल तेज है त्यत वाय आकाश है दोनों मिलकर एक मूर्ता मूर्त मिलकर सत्य कहा गया उनमें से सत्य हो गया जो नेत नेति, अभी कहते हैं ये ब्रह्म का उपदेश करने के लिए एक बात इतने कहते नियत नेति भगवान भी गीता में कहते ज्ञेय यत्त प्रवक्षा यज्ञातमशुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्य न सत्यन्सदुच्य जो ज्ञेय है उसका मैं कहूँगा ब्रह्म प्रवक्षा मतलब प्रवचन करेंगे भगवान कहते प्रवक्षा प्रकर्षण है प्रवचन करूँगा यज्ञा तो जिसके ज्ञान होने पर अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और श्रोता सुनने की तैयार हो गई भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म वो अनादि है जिसकी आदि है उत्पत्ति है तो आदिमत वो आदि नहीं उत्पत्ति नहीं अनादि है तो अनादि कहेंगे तो अनादि जो वेदांति छ मानते हैं कहते उसको किसको कहना ब्रह्म के विषय में कहते सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं यही प्रवचन है ब्रह्म के ओर प्रवचन करने के लिए ज्ञान होने पर मोक्ष मिलेगा उसके ऊपर प्रवचन इतने कर दिया न ना सत्य नासद उच्चरे वो सत्त नहीं और असत्य नहीं क्या है बताइए कहते सत्त नहीं और असत्य नहीं इतने उपदेश हो गया जिसे सत्त नहीं असत्य नहीं कहकर उपदेश हो गया इसी प्रकार अर्थात आदेश हो सत्य का आदेश है निर्देश है उपदेश है नेति कैसे होगा कहते नहीं ए इति न इत अन्यत परम अस्थि इससे और कोई दूसरा है नहीं उपदेश करने के लिए नहीं ये तस्माद ये जो उपदेश आदेश है उससे अन्य कुछ है ही नहीं क्या उपदेश है इति न ऐसा नहीं है इति कह के जो जो प्राप्त सब का निषेध कर देना जितने कल्पना कर सकते हैं जितने ज्ञान के विषय है सब का निषेध कर देना इतनी न इतनी न प्रत्यक्ष अनुमान आदि से हो शब्द से हो जितने का ज्ञान होता इति इस प्रकार इस प्रकार उस प्रकार कुछ गुण क्रिया जाति आदि जितने सब कल्पना के विषय है वो सब नहीं है सब का निषेध हो जाएगा तो एक अधिष्ठान रहेगा उससे ना अन्यत परम ना अस्थि नहीं अस्थि अन्य पर कोई है नहीं उसका उपदेश करने के लिए अवांग मन से कल्पित रूप का निषेध हो जाएगा अपने से भिन्न का विदित अवीति अभ्याम अन्य पहले कहा गया था केन उपनिषेद में विदित अविति ज्ञात और अज्ञात दोनों से भिन्न अपने से भिन्न कोई ज्ञात होता है कोई अज्ञात होता है और दोनों से भिन्न ज्ञात भी नहीं अज्ञात भी नहीं उससे भिन्न हो जाएगा अपना स्वरूप है सबका निषेध करने पर जो है निषेध करने वाला निषेध से ऐसा अधिष्ठा नहीं रहा अथ नाम अध्येयम उसका नाम है ब्रह्म का सत्यस सत्यमिति सत्यस सत्यम ये नाम है ब्रह्म का उसका उपदेश सत्य से सत्यम पहला सत्य दूसरा सत्य एक नहीं राजाओं का राजा राजाओं का राजा कहेंगे जो प्रथम अंत राजा है वो राजाओं का राजा जो षठ्यंत राजा है तो प्रजाओं के राजा है एक तो सामान्य लोगों का राजा है और एक राजाओं का राजा इसी प्रकार सत्य से सत्यम कहन से षष्ट्यंत सत्य शब्द अर्थ अलग है प्रथमांत सत्य है अलग है उसका अर्थ स्वयं श्रुति प्राणा भी सत्यम तेसा में सत्यम जो प्रथम षष्ट्यंत सत्य है प्राण है ये प्राणी सऊ सत्य है प्राण रूप से स्थित है भूत भौतिक सऊ है उनमें से सत्य है सब का निषेध करने पर जो अधिष्ठान है वही सत्य है ब्रह्म का उपदेश करने की श्रुति है बस यही उपदेश है नेति नेति-नेति कह करके सारे उपाधि धर्म गुण क्रिया जाति सब का कर निषेध करने पर जितने है अपने से भिन्न सब का निषेद्ध हो जाएगा सब का निषेध होने पर एक रहेगा अहम् ब्रह्मास्मि। जो निष्चित करने वाले रहा है वही है ऐसे ज्ञान होता है जो पहले कहा था ब्रह्म बाम अग्रास तद आत्मा न में भी अभे तो अहम ये कहा गया था अपने को ही जाना अहम ब्रह्म तब सर्वात्मक हो गया ऐसा जब निश्चय हो जाता है जिज्ञासा की निवृत्ति होती है अहम परम ब्रह्म ये दोनों सब का निषेध करके शुद्ध स्वरूप अपना स्वरूप यही ज्ञान होता है पहले विद्यासूत्र कही गई थी आत्मेय तीव उपासित अभी ये दो ब्राह्मण हो गया सत्य से सत्यम इसकी व्याख्या के लिए और वो एक, एक विद्या सूत्र कही गई थी अभी ब्रह्म का उपदेश करने के लिए अभी याज्ञवर्क मैत्री संवाद है मैत्री तो होवा से याज्ञवर्क्य उद्या से अनिवार्य अहम अंतत अनया का्यायन अंतम करवाणी थी याज्ञ के की दो पत्नी थी एक मैत्रीय और एक कात्यायनी याज्ञ बल्क अभी संन्यास गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास करने के चाहते हैं शिवरात्रि के समय प्राप्त हो गया संन्यास का समय तो याज्ञ बल्क कहते हैं हे मैत्रेयी उद्यासन वही अहम अरे अस्मात्थाना दश्मी ये जो स्थान गृहस्थ आश्रम है इस गृहस्थ आश्रम से ऊर्द या सन उर्दम गंतुम ऊपर जाना चाहता हूँ ब्रह्मचारी गृहस्थ उसके बाद वाहनप्रस्थ अथवा संन्यास यद्यपि गृहस्थ के बाद वाहनप्रस्थाश्रम है पचास वर्ष पूरा होने के बाद भर्या क्या नहीं हो तो भी वाहनप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए पंचस्तरी वर्ष पूरा हो जाए तो उसके बाद संन्यास आश्रम में जाना चाहिए पचास वर्ष के बाद तो पंचस्तरी वर्ष तक जो बान प्रस्थ आश्रम है बहुत तपोमय जीवन है सात में से कहा गया जंगल में रह करके पेड़ पौधा बढ़ाए बहुत तप करने के लिए नहीं करने के सामर्थ्य नहीं तो काष्ट इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलन करके देह को उसमें समाप्त कर दे ये जो कहा गया है इसका निषेध है कलयुग में ये जो सन्यास है क्रम पंचस्तरी वर्ष होने के बाद वैराग्य नहीं हो तो भी संन्यास लेना चाहिए ये यदि नियम होगा तो बस भगाएंगे पंच वर्ष हो गया अब जाओ उत्तराखंड जाओ घर में रहने का अधिकार नहीं ये कलियुग में निषेद है कलियुग में ये सन्यास है यदि व इतरथा था ब्रह्मचर्यादे व प्रभ्रजित यदि वैराग्य नहीं तो ये चार प्रकार हो गया ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे गृहि भूत वनि भवे वनि भूत प्रव्रजेत ये हो गया यदि वेतर था यदि वैराग्य हे ब्रह्मचर्यादिव प्रव्रजेत यद हरिव विरजित तदहरेव ब्रह्मचर्य से गृहादवा वनादवा यदि वैराग्य दृढ़ है जब वैराग्य हुआ तभी छोड़ो गुरुकुल में गया वेद अध्ययन करने के लिए वैराग्य हो गया तो सब छोड़ करके सन्यास ले सकता है गृहस्थाश्र में किस प्रकार प्रविष्ट हो गया कुछ प्रारब्ध था वैराग्य हो गया छोड़ो सो भागो निज गृह पूर्णम विनिर्गम्यता भगवान भाष्यकार कहते हैं अपने घर छोड़ कर शीघ्र भागो जो गृहस्थ नहीं भागेंगे तो आसक्ति को छोड़ो बच्चे मेरे पुत्र मेरे बेटे मेरे मकान मेरे धन संपत्ति ये आए, मेरे मेरे करके सारा जीवन को समाप्त नहीं करो वैराग्य हो वैराग्य नहीं तो वैराग्य होना चाहिए विचार करके गृहादवा बना दवा, कोई में प्रविष्ट हुआ वैराग्य हो गया तो सन्यास ले सकता है तभी आज्ञा बढ़ के अभी सन्यास लेना चाहते हैं पत्नी से कहते हैं मैं जानना चाहता हूं तुमको अभी ते अनया का्याय अंतम करवानी एक पति के दो पत्नी है दोनों पत्नी का परस्पर संबंध पति के द्वारा है अगर पति जब संन्यास ले लेंगे तो तुम्हारा संबंध का बिच्छेद करता हूँ द्रव्य विवाह करके धन अलग अलग करके अलग अलग रहो एक साथ रहने से वो तब तो दो एक पति की दो पत्नी होते हैं कहते झगड़ा बहुत होती है तो कहते अलग, अलग अलग कर देंगे नहीं तो अभी तो पति है तो थोड़ा ठीक है पति चल जाएंगे तो क्या खाली अलग अलग हो करके भजन करो तो धन विवाह कर देता हूँ साह हुआ चमैत्री यु मय भगो सर्वा पृथ्वी वित्न पूर्णा सियाद कथन तेनामता सैमी नेतीवाचयाज्ञव्यो यथे उपकरणता जीवित तथा तेजीता सैदतने स उवाच मैत्रेण कह <coughs> यु यदि नु वितर्कते हे भय भग भगो भग यम सर्वा पृथ्वी वित्यन पुण्य स्याद ये सारा पृथ्वी समुद्र तक जितने है धन से पुण्य ये भी मिल जाए कथम तेन अमृता स्यामिति उसे कैसे अमृत हो कथम तेना अमृता स्याम इसे अमृतत्व तो मुक्ति कैसे मिलेगी अमृता कैसे होगी ये आक्षेप के लिए होता है कथम कैसे होगी अर्थात तो नहीं हो सकती अथा है अथा प्रश्न है ये सब धन मिल जाए तो किस प्रकार अमृत हो जाएगी बताइए सारा पृथ्वी समुद्र तक सारा पृथ्वी धनु से पूर्ण मिल जाए क्या अमृत हो जाए मुक्ति हो जाए किस प्रकार मिलेगी बताइए प्रश्न है अथवा आक्षेप है आक्षेप का अर्थ निषेध में नहीं हो सकती अथवा हो सकती तो कैसे होगी बताइए तो इति नेति होवा से आज्ञा बढ़कर आगे बढ़कर है ना प्रश्न नहीं है इन धनों से मुक्ति कहाँ मिलेगी यथेव उपकरण बता जीवित तथेव तो जीवित सके पास उपकरण भोग साधने मकाने है मकान है जान है दास है भृत्य है धन संपत्ति सब किसी जैसे साधन सब है उनका जीवन सुख से होता है ऐसे सुख से आज जीवन हो जाएगा सुख से कहा उपयोग रहो तथे तो जीवन हो जाएगा अमृतत्व से तो वित्ते आशा नास्ती धन से अमृतत्व की आशा नहीं है प्रश्न नहीं है धन से मुख्य प्राप्त होगा नहीं साहवाचमेय येन अहम नमृता से किँ तेन भग यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूही ने कहा यम न अमृता से जिससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी तेन किम अहम कुर्याम इसे क्या करूं धन लेकर के यदि धन सब मिलने के बाद आप जितने धन दोगे ये नहीं सारा पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो भी अमृतत्व की आशा नहीं है आपने कहा तो तेन किम अहम कुर्याम उसे मैं क्या करूं यदे वह भगवान वेद तदेव में ब्रूही भगवान जो अमृतत्व का साधन मुख्य साधन जानते हैं उसको मुझे बताइए सहवाच याज्ञवर्क्य प्रिया बता रे न सती प्रिय भाषस हे या स्व व्याख्या शामिते व्याच्न सत्व में निधिध्या याज्ञवर्क्य प्रसन्न हो गये सहवाच याज्ञवर्क्य प्रिया बता रे अरे तुम तो हमारे प्रिया बहुत पहले प्रिया थी प्रिया सती प्रिय भाससे पहले भी प्रिया थी अभी भी प्रिय भाषण करती है ऐसे आचार्यों को शिष्य यदि वैराग्य शिष्य शिष्य प्राप्त होता है जिज्ञास प्राप्त होता है आचार्य खुश हो जाते हैं यमराज ने कहा था नचिकता को पहले तो प्रलोभन कराया परीक्षा होने के बाद जब देखा बड़े प्रशंसा करने लगे बड़े खुश हो गए यहाँ तक तो कहे कि तुम्हारे जैसे प्रश्न मुझे प्राप्त हो यमराज आचार्य कहते शिष्य को तुम्हारे जैसे पूछने वाला शिष्य मुझे मिले कैसा चाहते हैं आचार्य ये कहती या भी या अभी आचार्य या आज्ञा बढ़कर अभी ज्ञान का उपदेश करेंगे कहते अभी पत्नी के कारण खुश नहीं जिज्ञासा के कारण धन नहीं चाहती है ज्ञान का उपदेश ज्ञान जिज्ञासु है तो कहते प्रियम भाषा से बड़े प्रिय है यही आचार्य को प्रिय होता है ज्ञानी को प्रिय भी होता है जो जिज्ञासु विरक्त है वही प्रिय होता है जिज्ञासु नहीं विरक्त नहीं विषय है तो कोई प्रिय नहीं होगा गुरु को अच्छा ए आसो बड़े कह आओ आओ आसो बैठो बड़े कुछ करे सन्यास लेने के लिए भागने की चाहे अभी पत्नी को तो आओ आओ बैठो पास में व्याख्या शामिल थे नहीं तो कहते अभी तो क तो नहीं पूछा अभी क्या मैं तो अभी जाने का समय है, क्या मैं जा रहा हूँ सन्यास लेते सम तो भागते ही है कहाँ कौन अनुभूति दे देती हूँ तो व्याख्यान करूँगा बटते व्यासिक्षण तो मैं निधिध्यास हो मैं व्याख्यान करता हम ठीक ठीक सुन करके न श्रवण करके मनन कर निधिध्यास न करो अर्थात उसको निश्चय रूप से ध्यान करना चिंतन करो निश्चय करके चिंतन करो जब वाक्यार्थ का ज्ञान होगा श्रवण करते समय बिल्कुल तत्पर हो करके उसके अर्थों को समझो विचार करके निश्चय करके ध्यान चिंतन करो निधिध्यास तरह तो होता है सहोवाच नरे पतु कामाये पति प्रियत्मन कामाये पति प्रियति नवा जाए कामाये जाया प्रिया का प्रिव पुत्रण काम पुत्र प्रियत्मन काम पुत्र प्रिय प्रियावती नवा विश काम वित् प्रिव्यात्मनस्त काम वित् प्रिय सा होवाच याज्ञा बल्के ने कहा अरे संबोधन अरे मैत्री पति जो पत्नी की प्रिय होती है क्यों प्रिय होती है पत्यु कामाय पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होती पत्नी को ऐसा कभी नहीं है पति प्रियो भवती न पत्यु कामाय पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय ऐसा नहीं है तो पति क्यों प्रिय होती पत्नी को आत्मनस्थ काम आए, पति ही प्रिय भगवती अपने प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है पति के लिए पति प्रिय नहीं अपने प्रयोजन के आत्मनस्थ काम अपने प्रयोजन के लिए ही अपने शांति सुख के लिए पति प्रिय होता है ठीक जिस प्रकार पत्नी के लिए पति है और पत्नी भी पति को प्रिया है तो पत्नी जो प्रिया है पति को पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं नया ही कामाया जाया प्रिय भोवती जाया पत्नी है पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती पति को ऐसा कभी नहीं है आत्मन सुव काम आया जाया प्रिय भवती अपने प्रयोजन के लिए अपने को सुख मिलता है भोग मिलता तो तब पत्नी प्रिय होती है ये पति पत्नी दोनों का दिया सबसे बड़ा यही इसे से ही सब बंधे संसार है आगे पुत्र प्रिय होता है नुत्रा नाम काम आया प्रिय भवन पुत्र प्रिय होते हैं पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं अपने प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं पहले विचार नहीं करते मोह होता है किंतु मोह होने का कारण है पुत्र प्रिय होते हैं अपने प्रयोजन के लिए और धन भी प्रिय शोक होता है धन प्रिय धन की रक्षा करने के लिए धन प्रिय नहीं नवार वित्त से कामया वित्त प्रियम वित्त के प्रयोजन के धन प्रिय नहीं अपने प्रयोजन के लिए वित्त प्रिय होता है यदि वित्त के लिए वित्त प्रिय होता है तो दूसरे वित्त को देखने के लिए खुश देखने देख करके खुश होना चाहिए दूसरे शत्रु के धन देखने से ए, देखने की इच्छा नहीं शत्रु के धन है तो उधर देखो नहीं अपना धन है तो बड़ा खुश है इसलिए वित्त जो धन प्रिय होता है वित्त के लिए नहीं अपने प्रयोजन के लिए इसी प्रकार जितने बता दिया पति पत्नी और पुत्र बित्त ये अत्यंत प्रिय का नाम लिया पहले जितने भी वो वस्तु जो प्रिय होता है प्रिय वस्तु के लिए प्रिय नहीं प्रिय व्यक्ति के लिए प्रिय नहीं अपने प्रयोजन के लिए प्रिय इसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में इसे इसे कहेंगे जितने प्रिय जिसका भी जो प्रिय होता है वो प्रिय के लिए प्रिय प्रिय नहीं होता है प्रिय के प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होता है अपने प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं इसी प्रकार आगे नवार क्षत्र से काम आया ने पहले न वे ब्रह्मण काम ब्रह्म प्रिंत आत्मनसु काम ब्रह्म प्रिं न वे क्षत्र काम क्षत्रिय प्रियमस काम क्षत्र प्रिय लोकाना काम लोका प्रिय आत्मनसु का लोका प्रिया न वे देवा काम दवा प्रिय आत्मनसु काम दवा प्रिया ब्राह्मण प्रिय होता है ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो लोक हो देव हो ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण के लिए नहीं अपने प्रयोजन के लिए ब्राह्मणों से विद्या ग्रहण करनी है ब्राह्मण के द्वारा या जन याज, याज याग करना <ँगेशिए> है ये सब के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं अपने प्रयोजन के लिए क्षत्रिय रहे देश की रक्षा करे तो शांति से लोग रहते हैं अपने लिए क्षत्रिय प्रियोजन प्रिय है लोक प्रिय होते लोक के लिए नहीं अपने प्रवचन के लिए देवता भी प्रिय देवताओं के लिए नहीं अपने को देवताओं को फल देंगे इसलिए प्रिय होते हैं ये सर्वत्र एक ही प्रकार है नवारे भूता काम भूता प्रियानी आत्मनस्तु काम भूतानी प्रियां नरे सर्व काम सर्व प्रियते आत्मनस्तु काम सर्व प्रिय आत्मा वे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंत्यो निधि ध्यात मैत्रेयी आत्मनो वे दर्शन श्रवणेन मत्याभिज्ञान इदम सर्वं विदिता भूतों के लिए भूत प्रिय नहीं जितने भूत भौतिक पदार्थ उसके लिए प्रिय नहीं अपने लिए प्रिय है अपने प्रयोजन के लिए सर्वस्य ऐसे कह करके सारे के एक साथ कह देते न वै अरे सर्वस्व कामया सर्व प्रिय जो सब कुछ प्रिय है उस वस्तु के लिए सब के लिए नहीं है आत्मनस्तु काम है। अपने प्रयोजन के लिए सर्व प्रियव स्वप्रिय है आत्मा के लिए सौ प्रिय के लिए आ, के लिए आत्मा प्रिय नहीं तत्पेम अन्यत्र आत्मार्थम नईम अन्याथम आत्मनि अन्यत्र जो प्रेम है आत्मार्थ पुत्र बित्त भोजनादि प्रिय है अपना साधना सुख साधन होने से तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा के लिए अन्यार्थम आत्मनि आत्मा में जो प्रेम है धन के लिए प्रेम है पुत्र के लिए गृह के लिए गृह धन पुत्र आदि में प्रेम है आत्मा के लिए किंतु आत्मा में जो प्रेम है वन्य के लिए नहीं इसलिए आत्मा हो गया अन्य प्रिय है सबसे प्रिय तदे तत्प्रिय पुत्राद प्रिय वित्ताद प्रिय सर्वस्मात् अंतर तरो मात्मा पहले कहा गया सबसे प्रियतर है इसलिए सबसे प्रियतम है आत्मा ही प्रिय है और पहले कहा था आत्मा ही प्रिय है उसे भिन्न को कोई प्रिय मानता उसका प्रिय नष्ट हो जाता है आत्मा न में वह प्रिय उपासित प्रियम उपासित कहा था अरे आत्मा अरे द्रष्टव्य दर्शन योग्य है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिदासितव्यो मैत्रेयी आत्मावार द्रष्टव्य हो दृश्य दव्य प्रथ द्रष्टव्य द्रष्टव्य दर्शन अर्थ होता है दर्शन करना चाहिए ज्ञान का विधान ज्ञान में विधि नहीं होती है विधि होती जो पुरुष स्वतंत्र हो पुरुष जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोती कर सकता नहीं कर सकता अन्य प्रकार कर सकता है वहाँ विधान होता है हवन कर सकता है नहीं कर सकता है अन्य प्रकार कर सकता है जप करने के लिए जप कर सकता है नहीं कर सकता है अन्य प्रकार कर सकता है वहाँ विधि होती है जो पुरुष तंत्र नहीं है वहाँ विधि नहीं होती है पुरुष के अधीन होते विधि को विधि सुन करके पुरुष प्रवृत्त होगा ज्ञान प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र है वस्तु यदि है प्रमाण है तो ज्ञान हो ही जाएगा कोई कहे नहीं कहे अपनी इच्छा हो या था नहीं हो <coughs> रास्ते में जाते समय दुर्गंध बड़े दुर्गंध है और घान इंद्र का संबंध होता ही है कौन चाहता है दुर्गंध ग्रहण करने के लिए सब चाहते हैं दुर्गंध ग्रहण नहीं करने के लिए कपाड़ कपड़ा लेकर के नाक में भरते हैं तो भी दुर्गंध ग्रहण करना पड़ता है इच्छा नहीं होने पर भी गणेश चतुर्थी में चंद्र दर्शन करना नहीं चाहते किंतु आँख थोड़ा दर्शक हो गया तो चंद्र का ज्ञान हो ही गया इच्छा नहीं होने पर भी इसलिए ज्ञान में विधि नहीं होती है यहाँ दृष्टव्य में जो तव्य प्रत्यय है विधि में नहीं अर् कृत्य त्रिच्च शक्य च अर् अर्थ में कृत्य प्रत्यय होता है दर्शन करने योग्य है और दर्शन का अनुवाद करके ज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन विधान क्या श्रवण मनन निधिदासना ज्ञान दृष्ट्य करें आत्मज्ञान का अनुवाद किया गया आत्मदर्शन से ही ब्रह्म विद्या अपनृति परम ब्रह्म ज्ञान से तत्सर्वम अभवत ज्ञान से मुख्य है तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अमृतत्व की चाय है मैत्री की इसलिए अमृत तत्व का साधन आत्मज्ञान आत्मज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन विधान किया जब कथी पुष्प को देखो देखो कथा दर्शन दर्शन का ही देखो लोट लकारा में पश्य ये विधि में हुआ किंतु विधि यद्यपि पश्य कह करके लोट लकारा का प्रयोग होता है वहाँ उसके साधन उसके साधन सब पुस्तक देखते नीचे देखते इधर देखो इधर अभिमुख हो जाओ इसके साथ चक् का संयोग हो जाएगा मैं मना करूँगा इसको नहीं देखो चक्ु संयोग हो जाएगा तो देखेगा पुष्प मना करने पर जोर से मना करेंगे तो दिखेगा हाँ मना करने पर भी दिखेगा चक्की संयोग हो गया तो साधन विधान कर दिया यदि चक्की संयोग हो गया इच्छा नहीं हो और कोई मना करे तो भी ज्ञान हो जाता है इसलिए विधि की आवश्यकता नहीं विधि तो दर साधन में देखो जब कहती है अभिमुख हो जाओ सुनो जब कहते हैं कुछ उधर अन्यत्र एकाग्र कर कोई देखता है कोई दूसरे सोचता है सुनो अर्थात मन इधर इधर उधर मन छोड़ो इधर श्रवण इंद्र मन संबद्ध होगा सुनेंगे तो ज्ञान होगा तो ये दर्शन करने के लिए ज्ञान के लिए ये साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन ये सबसे अंतरंग साधन ज्ञान प्राप्ति का बाकी जितने साधन है सब अंतकोण शुद्धि के लिए अंतकोण शुद्ध होने पर ही विवेक वैराग्य आदि साधन चतुष्टय होते हैं साधना पहले विवेक विवेचन नित्या अनित्य वस्तु विवेक नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए अनित्य वस्तु के द्वारा कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है जितने सुख विषय सुख सब अनित्य है सुखा नित्य सुख प्राप्ति की इच्छा सब की है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसका साधन है ज्ञान प्राप्त करना है वैराग्य होगा विवेक वैराग्य विवेक के बाद संसार से वैराग्य हो फिर साधन चतुर्थ समि संपत्ति मुमुक्ष तो हो तो गुरु के पास जा के श्रवण करना चाहिए वेदांत का श्रवण करके तात्पर्य निश्चय करना है वेदाता अशेषाण आदिमद्यावसानतः ब्रह्मात्मन तात्पर्य इतिधि श्रवण भवे वेदांत का तात्पर्य प्रथमे आदि में मध्य में अंत में जीव ब्रह्म की एकता में ही है ये निश्चय होने तक श्रवण करना है श्रवण यदि निश्चय हो जाता है प्रमाण संशय दूर हो जाता है आगे अपने आप मनन शुरू हो जाता है वासना नहीं हो तो अब मन में वासना यदि है पहले पढ़ करके जा करके हमको भागवत कथा करना है तो मनन कहाँ करेगा अभी सुन लिया सुनाने के लिए दौड़ेगा यदि वासना नहीं है वैराग्य वास्तव जिज्ञासा है तो मनन शुरू हो जाता है मनन होता है युक्तिया संभावित तत्वानुसंधानम मनन भवित कैसे संभव है जगत मिथ्या कैसे ये कैसे संभव है कि मैं ब्रह्म हूँ ये कैसे संभव है कि ही अद्वितीय आत्मा है अनेक आत्मा है अनेक सुखी दुखी है अनेक जीव है सब जीव आत्मा है अलग है अनेक है तो एक कैसे होगा ये सब कैसे हो सकता है इसके लिए विभिन्न प्रक्रिया शास्त्र में युक्ति है उसके द्वारा मनन करें मनन करने पर प्रमेय संशय दूर होता है जो शास्त्र में कहा गया एक अद्वितीय ब्रह्म वो जीव से अभिन्न है ये हो सकता है संभव है ऐसा संभावना हो जाए तो संशय की निवृत्ति होने के बाद निधिहासन होता है निधिहासन से ज्ञान होता है इधम सर्वं विदितम तो आत्मा के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा आत्मनो अरे दर्शन है न श्रवण है न मत्या विज्ञान है न इधम सर्वम श्रुत विश्रुत हो जाता है अमत मत हो जाता है अभिज्ञात विज्ञात हो जाता है सर्वम विदित हो जाता है यहाँ फिर संशय आत्मा के ज्ञान होने से अन्य कैसे व्यतीत हो जाएगा सब कैसे व्यतीत हो जाएगा आत्मा से भिन्न पदार्थ का ज्ञान कैसे हो जाएगा तो यदि आत्मा से भिन्न पदार्थ हो तो आत्मा ज्ञान से भिन्न का ज्ञान कभी नहीं होगा क्या पट घट से भिन्न है क्या है घट के ज्ञान से पट का ज्ञान हो जाता है क्योंकि भिन्न है और जो पट तंतु से बना तंतु से वो पट भिन्न है या नहीं तंतु से वही पट भिन्न नहीं तंतु का अलग करेंगे तो पट रहेगा शरीर में कहा रहेगा सिर में तंतु का अलग करें तो पट ही नहीं है भिन्न नहीं है तो तंतु के ज्ञान से पट का ज्ञान हो गया मिट्टी के ज्ञान से घट का ज्ञान हो गया ब्रह्म से आत्मा से भिन्न कोई हो तो आत्म ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होगा आत्मा से भिन्न नहीं होने से आत्मज्ञान से सब सबका ज्ञान हो जाएगा आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं यदि कुछ होता तो आत्मज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होता इसलिए यहाँ आगे स्पष्ट कर देते हैं भिन्न भे बुद्धि करता है तो भिन्न बुद्धि नहीं करना चाहिए भिन्न है ही नहीं आत्मा से ब्रह्म तम परा अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म बेरम क्षत्रम परा दमन क्षत्रेद लोकास्त परा दुर्यो अत्रत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मन लोकान् वेद देवास्त परा दुनत्मन देवान् वेद भूतानि तम परा दुनत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मन भूतान् वेद सर्व तम परा दमन सर्वेद ब्रह्मेदम क्षत्रिमें लोका इमें दे देवाइम भूतानीद यदय आत्मा ब्रह्मतम परादात ब्राह्मण जाति उसको परादात करते पराकुरियात श्रेय मार्ग से भ्रष्ट कर दे ब्राह्मण जाति उसको पराकुरियात पर अपने श्रेय कल्याण से उसको नष्ट कर दे क्यों कि यो अन्यत्र आत्म ब्रह्म वेद किसको जो ब्राह्मणों को आत्मा से भिन्न मानता है अपने स्वरूप से ब्राह्मणों को भिन्न मानता है तो ब्राह्मण जाति अपने को भिन्न मानता है करके उसको श्रेय मार्ग से नष्ट कर दे अर्थात ब्राह्मण जातियों को आत्मा से भिन्न नहीं माना। जिसको भिन्न मानेगा वो स्वयं इसको अपने श्रेय मार्ग से हटा देगा नष्ट कर देगा क्योंकि मुझे अनात्म रूप से देखता है ये जिसको अनात्म रूप से देखेंगे वो उसको श्रेय मार्ग से हटा देगा जिस प्रकार ब्राह्मण इस प्रकार क्षत्रम तम पर क्षत्रिय को कोई आत्मा से भिन्न माने तो क्षेत्र जाति सेम ये अपराधी है कि आत्मा से भिन्न मुझे देखता है तो उसको श्रेय मार्ग से नष्ट कर देगा इसी प्रकार केवल क्षेत्र नहीं सब इसी प्रकार जो कोई वेद नहीं लोका लोक को जो मानता है वो तो लोक भी उसको अपने श्रेय मार्ग से नष्ट कर देंगे जो अन्यत्र आत्मा से लोक मानता है और वेद भी उसको नष्ट कर देंगे श्रेय तो मार्ग से जो वेद को आत्मा से भिन्न मानता है ये सारे भूतों कभी जो भिन्न मानेगा उसके भी नष्ट कर देंगे जो भूतों को भिन्न मानता है ये सब कुछ केवल दो चार पाँच नाम ले लिया जिसको अपने से भिन्न मानो वही आपको श्रेय महाराज से नष्ट कर देगा जिसको आत्मा से भिन्न मानेंगे आत्मा से भिन्न आत्मा आत्मा ये तो अनात्मा जहाँ आप अनात्मा बुद्धि करो आत्मा से भिन्न मानो वो आपको श्रेय महाराज से नष्ट कर देगा सुति कहती है उसको नष्ट कर दे इसका अभिप्राय किसी कभी भी आत्मा से भिन्न नहीं माने सर्वम अन्यत्र आत्मा आत्मान सर्वम वेद आत्मा से भिन्न सब जानता है तो सब उसको श्रेय मार्ग से नष्ट कर दे भ्रष्ट हो जाइया ये जो इधम ब्रह्म इधम क्षत्रम इधम ये जो ब्राह्मण एक क्षत्रिय ये लोक ये देव ये भूत ये सब कुछ यद अयम आत्मा सब कुछ आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं आत्मा से उत्पन्न होते है आत्मा में स्थित है आत्मा में लीन होते सर्व खदम ब्रह्म तजला शांत तो उपासित चांदों की महा वही ब्रह्म ही आत्मा है एक तत्व है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है <coughs> एक आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा ये प्रतिज्ञा हुई तो कैसे होगा उसके लिए दृष्टान्त बताते हैं स्वुर्भेर हन्यम से न बाह्यान शब्दान शक्या ग्रहणा द्वंदुभेस्तु ग्रहणे न द्वंदुव्याघात शब्दो शब्दों गृहीत द्वंदुभिवाद्य विशेषे द्वंदुभेर हन्यम से हन्यम हनन करते मृदंगा जी गो धो ढोलाजी बताते लाठी से पिटते हैं जो वाद्य है उसके जो बाह्यान शब्दान बाह्य शब्द का थे विशेष शब्द शब्द में विशेष भेद है वो शब्द विशेष को ग्रहणाया न सुकुनियात नहीं जान सकता है पहले ये दो भी है ऐसा निश्चय हो तो विशेष शब्द का ज्ञान होगा कोई शब्द सुन करके ये क्या शब्द है कोई वीणा है या वंशी है या कौन सी वाद्य है वाद्य बहुत प्रकार है नाम अलग अलग है शब्द सामान्य के ज्ञान के बिना उसका विशेष ज्ञान नहीं होगा पहले सामान्य शब्द का ज्ञान हुआ ये द्वंद्व भी है तो ध्वध भी का सामान्य द्वंद्ध भी शब्द सामान्य के ज्ञान होने के बाद उसके विशेष के ज्ञान होगा जैसे कोई दिखता है दूर से वो क्या है हाँ समझ रहा है एक मनुष्य है एक महात्मा है फिर कौन महात्मा है आगे विशेष ज्ञान होगा जब तक ये महात्मा है या पत्थर है हाथी है पेड़ है कुछ नहीं मालूम है तब तो, तो विशेष का ज्ञान नहीं होगा सामान्य पहले ज्ञान होने के बाद फिर विशेष का ज्ञान होता है तो ध्वध भी शब्द का ज्ञान हो गया ध्वध भी शब्द है तो उसके बाद शब्द में विशेष है शब्द में स्वर विशेष है ध्वनि विशेष है किसका जो संगीत शास्त्र जानते हैं उसमें जानते हैं सारे गामा पादा निशा ये सब अलग अलग है निषाद पंचम आदि से वो शब्द है शब्द समझ लिया तो विशेष का ग्रहण होगा ध्वधु भेज तु ग्रहण न एक हो गया ध्वधुवी का ग्रहण होने पर ध्वधुवी शब्द से उपलक्षित द्वन्दुवी शब्द सामान्य ध्वधुवी शब्द सामान्य के ज्ञान होने पर उसके विशेष का ज्ञान हो जाएगा ये द्वंदुवि का ही विशेष शब्द है ऐसे ज्ञान होगा एक तो ध्वधुवी ध्वधु भेज का तो हुआ ध्वधुवी शब्द सामान्य के ज्ञान होने पर द्वंदुवी विशेष शब्दों का ज्ञान होगा सामान्य ज्ञान के अध्ययन विशेष ज्ञान हो और अध दूसरा अध्यार ध्वधु भी आघात सेवा ग्रहण है ना द्वन्धु भी आघात का ग्रहण होने पर विशेष शब्द का ग्रहण हो जाएगा ध्वधु भी आघात का अर्थ समझना स्पष्ट रूप से यह नहीं कि द्वंधुवी को जो पीटता है एक लकड़ी उसको पकड़ लिया या ध्वधुवी को पकड़ लिया ऐसा अर्थ नहीं उसका अर्थ है जान लिया कि द्वंदवी शब्द है द्वंदवी शब्द सामान्य ज्ञान हुआ अथवा द्वंदवी आघात का ग्रहण हुआ द्वंदवी आघात क्या है अनेक रस विशिष्ट शब्द होते हैं वीरादि न वीर रस है संग्राम आदि ध्व ध्वनि है नव रस होते नव रस में कोई एक रस विशिष्ट द्वंदुवी का ज्ञान हो गया शब्द किस रस विशिष्ट द्वंद भी सामान्य का ज्ञान हुआ एक रस के ज्ञान होने के बाद द्वंदव्यागत हो गया वीर आदि न रस में एक अन्यतम रस विशिष्ट जो ध्वनि ध्वनि एक अमुक रस विशिष्ट द्वंद्व ध्वनि का ज्ञान हो गया अभी वो जो जानते हैं उसमें ध्वनि में क्या रस है पहले रस का निश्चय करेंगे ये किस रस है नव रस है रस विशिष्ट द्वंद्वी शब्द का ज्ञान हो गया तो आगे उसका विशेषों का ज्ञान होगा उसके आगे विशेष सारेगा आदि विशेष का ज्ञान होगा उसमें बहुत भेद है प्रथम हो गया द्वंद्वी शब्द से उपलक्षित द्वंद्वी शब्द सामान्य के ज्ञान होने पर अथवा वीर आदि नव रस में से कोई एक रस विशिष्ट ये द्वंदवी शब्द सामान्य है अमुक रस विशिष्ट द्वन्ध्वी शब्द ज्ञान हो गया तो विशेषों का ग्रहण हो जाएगा पहले केवल द्वंद्वी शब्द सामान्य ज्ञान हुआ दूसरा है द्वंद्व आघात एक अन्य एक रस विशिष्ट द्वंद्वी शब्द का ज्ञान हो गया जैसे संग्राम आदि संग्रामादिगत ध्वनि ज्ञान होने पर विशेष शब्द का ज्ञान हो जाता है जितने विशेष है वो सामान्य से अतिरिक्त नहीं है सामान्य के ज्ञान से विशेष ज्ञान हो जाता है जिस प्रकार द्वंद्व में मैं बताया इस प्रकार आगे शंख और बिना के लिए दो भी बताएंगे ऐसे आई है सर्वत्र सामान्य के ज्ञान से विशेष का ज्ञान होता है सता शंख से ध्मा न बाह्यान शंखा कुनियाहनाय शंख से तो ग्रहण न शखध्म सेवा शब्दों गृहित शंख बजा बज बाज बजाते हैं ध्मायम शब्द होता है शब्द संयोग करते हैं शंख शब्द होने पर ये तो जो नहीं जानते हैं तो बजा तो कोई फूक नहीं पाते हैं कोई कोई तो शंख लेंगे तो शब्द नहीं होता है बिक्री करने वाले शंखों को बड़े सुंदर बजा लेते हैं और खरीद लेने खूब फू करते हैं कभी थोड़ा कह थोड़ा हो गया पूरा नहीं होता है अभी भी कोई बोल बजाते है तो लंबा करके बजाते और कोई बजा नहीं पाते हैं इसी प्रकार कभी वाद्य बिक्री करते हैं मिट्टी के इतने छोटा है इतने लकड़ी है, थोड़ा कुछ तार लगाया ऐसे करके बिक्री करते हैं याद बहुत उस समय डेढ़ रुपया में कुछ होगा बहुत पहले 40 वर्ष 50 वर्ष पहले होगा डेढ़ रुपया बिक्री करते सब लेकर के बड़ा सुंदर गीते संगीत बोलते हैं उसको लेकर सब ले गए लेकर सब डेढ़ रुपया लेकर ले लेकर बजाते हैं कुछ भी नहीं होता है वो तो बजा करके बिक्री कर, कर, कर देता है उसके लेकर जब करते हैं कैसे करते समय खाली कैंक इतने थोड़े हो गया तो खुशी है और कुछ नहीं होता है गीत क्या बजाएंगे शब्द भी नहीं होता है और फिर सब फेंक देते हैं ले लेते बड़े बजाय बिक्री करने वाले बड़े सुंदर बजाते हैं इसी प्रकार शंख को ही बजाता है और जानने वाले उसके ध्वनि में भेद जानते हैं सब रस भी किस समय कैसे वाद्य बा, बजाना है खाली इसे खटखट कर देने नहीं होता है वाद्य कैसे भेद है किस समय कैसे वाद्य बजाना तो जुद्धकर समके, जुद्धकर है तो युद्ध कर समय युद्ध के समय कैसे वाद्य दुख के समय कैसे सुख के समय कैसे प्रातः काल कैसे ध्वनि भजन करते समय कैसे है भेद है बड़े शास्त्र विषय से वो सामान्य नहीं है तो शंख भी इसको कोई बजाते हैं तो बाह्य शब्द को नहीं जान पाते हैं अभी क्या दूर से एक क्या शब्द है वो तो शंख करके मालूम नहीं होता है शंख है कैसा शंख है क्या है शंख है बिना है वैंसी है क्या शब्द है बहुत वाद्य बहुत प्रकार बजाने वाले बजाते हैं तो निश्चय नहीं होता है शब्द क्योंकि जब शंख को समझ रहे शंख के शब्द सामान्य है शंख शब्द को जानने के बाद उसके विशेष भेद का ज्ञान होता है जो जानते हैं हमको तो ज्ञान नहीं होगा जो नहीं जानते उसको क्या मालूम होगा जो जानते हैं शंख शब्द समझने के बाद उसमें क्या क्या भेद जानते हैं अर्थात शंख शब्द के जो रस है रस के अनुसार है किसी रस विशिष्ट ये शंख शब्द ऐसा मालूम हो गया तो विशेष ज्ञान होगा तो पहला हो गया शंख शब्द सामान्य के ज्ञान से दूसरा दिया शंख ध्वस्य शंखों को बजाने वाला ऐसे दिया है श्रुति का अर्थात शंखों को बजाने वाला शंख जो बजाता है उसको पकड़ लो उसको पकड़ करके शंख का ज्ञान ऐसा अर्थ नहीं है शंख को जो बजाता है उसको ज्ञान से नहीं शंखध कह करके उससे उपलक्षण लेना है वीरादि रस में से कोई एक रस भी विशिष्ट शंख शब्द सामान्य ज्ञान हुआ तो विशेष का ज्ञान होगा सर्वत्र सामान्य के ज्ञान से विशेष ज्ञान होता है बजाने वाले को जानने से शंख शब्द का ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं होगा बजाने वाले को देखने पर भी ज्ञान नहीं होता हमको जो जानते हैं सब तो बजाने वाले को देखना कोई जरूरत नहीं सुन करके निश्चय होता है पहले शंख शब्द सामने समझ लिया उसका भेद ज्ञान हो जाएगा विशेष ज्ञान हो जाएगा अथवा किस रस विशिष्ट ये शंख शब्द जान लिया तो विशेष ज्ञान हो जाएगा सीनाये वाद्य मानाए न बाह्यन शब्दांश कुनियाद ग्रहण आयो बिना ऐ तु ग्रहण न वाद सेवा शब्द गृहित बिना बजाते सम बिना बज रही है तो उसका विशेष बाह्य शब्द का तो विशेष शब्द विशेष शब्द का ग्रहण करने के लिए कोई समर्थन नहीं होता है पहले बीणा ध्वनि निश्चय हो तो ये ध्वनि किसकी है नहीं निश्चय करके विशेष ज्ञान नहीं होगा बिना ई तो ग्रहण है न बिना ही सत्यंत करना बिना का ज्ञान होने पर वीणा के सामान्य शब्द ज्ञान हुआ तो विशेष शब्द का ज्ञान हो जाएगा अर्थात बिना वादन बिना वाधन बिना वादन इस प्रकार है कि रस विश्व बीना वादन का सामान्य ज्ञान हो गया तो आगे विशेषों का ग्रहण हो जाएगा सर्वत्र सामान्य शब्द सामान्य से ज्ञान से विशेष का ग्रहण हो जाता है क्योंकि विशेषों का अंतर्भाव सामान्य में होता है ये सामान्य के ज्ञान से सब सविशेष ज्ञान हो गया तथा अर्धे धा दभ्या हिता पृथक धूम अरे अस्य महत्वभूत से निःशसीता मेंदृगिवेदों यजुर्वेद सामवेदोत्थर्वांगस हाँ पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्रा अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि व्याख्याना अस्य निःशसिता ये सामान्य के ज्ञान से सब का ज्ञान होता है कारण के ज्ञान से कार्य ज्ञान होता है स्थित है तब तो इस प्रकार भी कहते हैं कि ब्रह्म सवह क्योंकि ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ यथा आर्द्रधाग्निर्भ्याहिता तो पृथक धुआँ भी निश्चर दि आर्द्रध अग्नि गिली लकड़ी से युक्त अग्नि से जल जब जलाते हैं तो धूम निकलते हैं पृथक धूआ भी निश्चर दि बहुत निकलते हैं जब आर्द्रपन है गिलापन है तो धूम बहुत निकलते हैं अनेक प्रकार धूम निकलते हैं एवं वे अरे अस् महत्वभूत ये महत्वभूत पर ब्रह्म उससे क्या निश्वासितम एत ये सब कार्य निश्वास के नि, अनायास निकलता है कौन है यद ऋग तीन वेद हो गया ये सब जितने मंत्र है चार प्रकार सब अथर्वास भी ये अथर्वास के दृष्ट द्वारा मंत्र है अथर्व अथर्वण अंग्रसा से दृष्ट मंत्र है अथर्वांग्रस मंत्र हो गया इतिहास इतिहास शब्द से यहाँ वेद में जब इतिहास शब्द आता है उसका तो महाभारत नहीं करना अन्यत्र इतिहास कहते हैं महाभारत को यहाँ इतिहास इतिहा आस ऐ ऐसे पहले था इति कैसे पूर्व संवाद है उर्वशी पूर्ववादि का संवाद उर्वशी ह अपसरा आशित ऐसे संवाद श्रुति में आया वो लेना ब्राह्मण वाक्य में है और पुराण भी है असद वाइदम अग्र आशित वाक्य लेना वेद वैदिक वाक्य को लेना विद्या में भी सोयम इत्यादि विद्या है उपनिषद में रहस्य प्रियम इत उपासित ये हो गया उपनिषद आ गया श्लोक है ब्राह्मण में आने वाले तदैसे श्लोका भवंती ऐसे जितना है मंत्र सब ऐसे ऐसे श्लोक और सूत्र है वस्तु संग्रह करने वाले संग्रह वाक्य जैसे विद्या सूत्र है क्या विद्यासूत्र है आत्मे तेव उपासित ये विद्यासूत्र है संग्रहवाक्य क्य उसकी व्याख्या है और वस्तु संग्रह वाक्य और अन्य अन्यशु अन्य अहम अस्मित नेद यथा पशु रेव एवं सदैव अविद्या सूत्र है ये सब सूत्र हो गया व्याख्याना विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अन्य व्याख्यान व्याख्यान ये कुछ मंत्र की व्याख्या ब्राह्मण में ये सब कुछ इतानी निःश जैसे पुरुष के निःशास प्रश्न बिना आया से चलते सो गया तभी तो चलते हैं। जब तक आयु प्रारध है तब तक सास प्रसाद चलता है तो प्रारध समाप्त तो हो गया तो कोई नहीं रख सकते समाप्त तो हो जाएगा इसी प्रकार ये सारे ब्रह्मांड परमात्मा से निकला अनायास पर ब्रह्म ही कारण है एक कारण से सब कार्य ज्ञान होता है तो पर ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है सह सर्वासाम अपाम समुद्र कायनम एवं सर्व स्पर्शाएन एवं सर्व गंधा निकके सीकायन एवं सर्व चक्षुरेयन एवं सर्व शब्द स्रोत्रयन एवं सर्व सकना मन एकायन एवं सर्वासा विद्या हृदय में हृदय मेंयन एवं सर्वक कर्मण हस्ताबेका एवं एवस आनंदा उपस्थाएनम एवं सर्वर्गा पायुरेकायन एवं सर्वना पादन एवं सर्वेना वागेका एकायन एक प्रक्रिया करते हैं अपाम अपाम समुद्र सर्वासापुद्रेकायन एक आयनं एक प्रलय एक, गमन, एक, एक हो जाता है जितने जल है सब जल जाकर समुद्र में एक होगी, एक गमनम सब वर्षा के समय में तालाब आदि में पानी भर जाता है बह के चल जाता है जाकर के एक समुद्र में सब लीन हो जाते हैं अभिभाग एक हो गया एकायनम जिस प्रकार समुद्र के लिए वह इसी प्रकार एक सर्वेशां स्पर्शानंद तोय के कारण जितने स्पर्श है विशेष स्पर्श है उनका एक आश्रय है त्व शब्द से तौग तो इंद्र का विशेष स्पर्श सामान्य लेना तौग इका ने कहा था तौग तो इंद्र का विशेष स्पर्श सामान्य में सारे विशेष सर्प आश्रित स्पर्श आश्रित है, है। सामान्य में विशेष अंतर्भूत है जितने विशेष है सब सब का एक स्वर्प है सामान्य रूप है जैसे समुद्र में एक सामान्य जल हो गया सारे अलग भापी कूप तड़ाग गंगा गोदावरी आदि के सब जल समुद्र में एक हो गए हैं जितने स्पर्श विशेष है मृदु कठिन शीत उष्ण आदि है सब त्वगिंद्र के स्पर्श सामान्य में अंतर्भाव है तो त्व एकाएन जो कहा त्व सदृश त्व इंद्र नहीं लेना त्विंद्र का विषय त्व एकाएन त्विंद्र का विषय स्पर्श सामान्य स्पर्श सामान्य में सर्व विशेष स्पर्श अंतर्भूत सर्वत्र ऋष्प का लेना सारे ग्रंथों का नासिक एकयनम नासिका है घ्राण इंद्रिय का विषय ग्रंथ सामान्य ग्रंथ सामान्य में सब विशेष ग्रंथ एक उनका आश्रय एक गमन एक अभिभाग हो जाता है एक रूप है सामान्य विशेष ग्रंथों का एवं सर्वेशा रसान जिवे एकाएन जीवा रसन इंद्रिय का विषय है रस सामान्य रस सामान्य ही सब रसों का आश्रय है गमन है प्रलय उसमें यह है उसमें स्थित उस तद्रूप उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं सर्वेषाण रूपाणाम चक्षुरेकायनम चक्षु शब्द से लेना चक्षु इंद्रिय का विषय रूप सामान्य रूप सामान्य में रूप साम सब विशेष रूप अंतर्भूत है सर्वेशा शब्दा श्रोत्रम एकाएनम जितने शब्द है विशेष शब्द सबका एक आश्रय एक गमन एक प्रलय स्थान कह करके श्रवण इंद्र का विषय शब्द सामान्य लेना शब्द सामान्य में सब विशेष आश्रित है विशेष शब्द सामान्य से अलग नहीं सामान्य में अंतर होता है इसी प्रकार सर्वेशम संकल्पाराम जितने संकल्प है अलग अलग विभिन्न प्रकार संकल्प होते हैं सबका मन का विशेष संकल्प सामान्य ही एक आश्रय है एक आयन का एक अयन का तो एक गमनम एक प्रलय जैसे समुद्र में सब जल मिलकर एक होगी अभिभाग हो गिए इसी प्रकार मन का विषय संकल्प सामान्य में सारे संकल्प एक हो जाते हैं इसी प्रकार सर्वासाम विद्या हृदय में गायनम सारे विद्या का हृदय बुद्धि शब्द का वाची बुद्धि एक आश्रय है सारे एवं सर्वेश कर्मणाम स्व कर्म का हस्त हस्तेन्द्र का कर्म विषय कर्म सामान्य में सब विशेष कर्म अंतर्भूत है सब जितने हैं उसमें उपस्थ उपस्थ इंद्रिय का विषय आनंद साम में सभी विशेष आनंद अंतर्भूत सर्वर्गा इंद्रिय का विषय सामें सब विसर्ग साम में स विशेष विसर्ग अंतर्भूत सर्वेशाध्वा जितने पादे इंद्रिय का विषय मार्ग मगसमें सव मग अंतर्भूत सर्वेना वागिकान वेद जितने सब का आश्रय वाग शब्द से लेना वाग इंद्र का विषय शब्द सामान्य वेद शब्द ये वाग शब्द से सब वेद में उसमें अंतर्भूत है तो सब इंद्रिय विषय सब कुछ ये अंतर्भूत है इसी प्रकार सब कुछ अंत में ब्रह्म में स्थित है सैंधव खिल्य उद के प्रास्त उदक में वाविलीयत न यतो हास्ोद्रहण सैदस्वादीत लवणमे वा अरे इदम महत्भूत अनतर अपारम विज्ञान घन एभ्य भूतेभ्य समुत्था तानैवानश्यति न प्रेतसास्ती ब्रमीमीति होवाच याज्ञव्य हो। यथा या सैंदव खिल्य सैंदव एकुकु एक उदके जल में डाल दिया। उदकमेव अनुबिली है तो वो जल के साथ मिलकर के लीन हो जाता है उदकमेव अनु उदक के साथ उदक के भी नमक भी उदक जल रूप है वो जल कहीं सहे टुकड़ा कठिन हुआ वो विलीन होता है तो खंड भी चला गया लीन हो गया जल के साथ जल हो गया उसके बाद अवश्य उद्ग्रहनाएँ एव एवं न सत और जल डाल दिया मिल गया उसके बाद नमक डली कठाओ नहीं ग्रहण कर सकते वो नमक कहाँ गया या तो यतस्तु आददित लवणम एव वो पानी जहाँ देखो लेकर के मुख में डालो लवण ही हे दिखता नहीं सर्वतः लवण है एवं बार इदम महत्भूतम ये महत्वभूत ब्रह्म है पर ब्रह्मस्वरूप जो कि अनंतरम अनंतर उसके कार्य नहीं पार कोई नहीं व्यापक है अपरिचिन्न है विज्ञान घन एव ज्ञान के घन ही ज्ञानी ज्ञानी वो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म एतेभ्य भूतेभ्य ये पंचमी हेतु हे हे हे ये भूत है हेतु भूतभौतिक हेतु के कारण समुत्था ये भूत भूतभौतिक प्रपंच में इन निमित्त से उसमें उपाधि के कारण भूत के उपाधि से शरीरादि में अहम बुद्धि करके समुत्था पृथक होकर के क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करके ये भूत भौतिक उपाधि के कारण जीवत्व को प्राप्त करके क्षेत्र को प्राप्त करके जो ज्ञान से भूत भौतिक उपाधि नष्ट होते हैं तहानी वह अनु विनश्यति उसके पीछे नष्ट हो जाता है वो जो शरीर नष्ट हो गया और उपाधि के रूप नष्ट हो जाएगा न प्रेत्य संज्ञा अस्ती त्योरे ब्रह्मी जो मर गया उसका नाम नहीं रहा समाप्त हो गया जो भूत के उपाधि के कारण अलग रूप बना था वो भूत नष्ट होने पर चला गया अरे प्रभु मितुवास याज्ञा बोलते ने कहा कार्यकर्ण संघात में देह इंद्र संघात में अहम बुद्धि होकर के ये मैं मेरा पुत्र मेरा पिता मेरा दाना है ये सब के दुखी अविद्या के कर्ण मानता है ब्रह्मज्ञान से जो अविद्या के निवृत्ति हो जाती है तो विशेष संज्ञा कुछ नहीं रहती है तो कार्यकर्ण संघात रहित हो गया अश्य हो गया अश्यर्य हो गया उसका नाम रूप कुछ नहीं शुद्ध चेतन हो गया साहोवाच मैत्री अतय माँ भगवान अमो मोहन न प्रीत्य संज्ञा स्ती थी नवारे वे अहम मोहम रवी मलम वे अरे मैत्री ने कहा अत्र मैत्री अत्र एवं माँ भगवान अमो मोहत यहाँ तो भगवान मुझे बोधन ज्ञान कराने के लिए प्रभुत्व तो हुए मुझे तो मोह में डाल दिया न प्रत्यय संज्ञा अस्ती प्रत्यय मरने के बाद उसका संज्ञा कुछ नाम ही नहीं रहा कुछ समाप्त हो गया तो मरने के बाद पूरा समाप्त हो जाएगा आत्मा समाप्त हो जाएगा ये तो नहीं है ये कैसे होगा ये कैसे विरुद्ध आप कहेंगे आप तो स्वयं ज्ञान कराने के लिए होगा मरने के बाद समाप्त हो जाएगा ये कैसे होगा तो याज्ञ लिखना न वाह अरे अहम मोहम रिमी मोह कर वचन में नहीं कहता हूँ अरे अल्हम भई इदम विज्ञान है इतने पर्याप्त है ज्ञान के लिए ये अज्ञान के कहना अलग रूप हुआ था जो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप उसका विज्ञान घन उसका नाश में नहीं करता हूँ जो ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है विशेष संज्ञा को प्राप्त करके अलग हुआ था ज्ञान होने पर विशेष संज्ञा का नाश हो जाता है जो शुद्ध स्वरूप है विज्ञान घन उसका नाश नहीं है वो तो सब जगत का परम परमात्मा सत्य है अविनाशी है जितने विनाशी पदार्थ अविद्यात है ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर एक अविनाश आत्मतत्व है इसको ही जानना चाहिए जो महद्भुतम कहा, इतना जानना पर्याप्त है और कुछ नहीं जानना है अभिदा को तो सब कुछ है एक प्रज्ञान विज्ञान घन इसको जानना यही पर्याप्त है उसे भिन्न कुछ भी नहीं कहीं भिन्न बुद्धि हो तो अज्ञान है ये द्वैतमेव भवती तद इतर इतरम पश्यति तद इतर इतरम शृणती यत्र वासे तदितर इतरमु तदितर इतर बीजाती यहास आत्में तत् कं जिग्रेत तत्कृया तत्कम अभिवदेत् कमित तत् कं बीजानी सर्वम सर्वीति तं केन विजान्यात अरे केन जानीयाद भवति ये भवति यत्र द्वैतमीव अविदा कल्पित अविद्याण संघात विशेष आत्मा अविद्या से नाम रूप पांच पाँचभूत भौतिक पदार्थ मना शरीर इंद्र का समुदाय इस उपाधि के कारण विशेष जो चैत्र मैत्रादि हुआ परिचन्न भाव हुआ वहां ही दैतमीव भवति द्वैत जैसे होता है वस्तुतः द्वेय होता ही नहीं कभी रात में हाथी जैसे लगा हाथी नहीं था रात को लगा हाथी जैसे निकाय में हाथी जैसे रजू में सर्प देखा बाद हो जाने के बाद क्या कहते सर्प था ये सर्प हो गई थी रजू सर्प नहीं था सर्प जैसे लगा भ्रांति से द्वेय तमीव बहुत द्वेय होता ही नहीं श्रुति युवकार कहती द्वेय कभी होता ही नहीं शंका करने वाले कहते मीबा जब कहेंगे तो ये द्वैत के सदृश है ये चलो द्वैत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं द्वैत तो होना चाहिए कोई कहेगा ये बंध्या के जैसे बंध्या पुत्र है नहीं तो बंध्यापुत्र के जैसे किसको कहेंगे ससे भी साना बंध्यापुत्र जैसे है या से भिन्न है बंध्या पुत्र जैसे कहना भी नहीं बनेगा उसे भिन्न भी नहीं कह सकते है तो द्वैतमी कहने से द्वैत ये प्रपंच द्वैत नहीं हो द्वैत जैसे किंतु द्वैता तो कहीं होना चाहिए वस्तुता द्वैत कहीं होता ही नहीं द्वैत ही नहीं मिथ्या है, है। सपने में जिस प्रकार द्वैत जैसा लगता है किंतु द्वैत नहीं है इसी प्रकार जागृत में द्वैत जैसा लगता है द्वैत नहीं है तो द्वैत होता अविद्या में अविद्य को द्वैत को ले करके कहा जाता है द्वैत में अविद्यावस्था में जब अपने में विशिष्ट भाव प्राप्त होता है परमार्थ तो अद्वितीय ब्रह्म में द्वैत जैसे लगता है भिन्न जैसे लगता है तब उस समय इतर, इतर इतरम जिग्रति, इतर अन्य है इतरम गंध को ग्रहण करता है इतरेण इंद्रियण घराता भी इतर घराता है इतरम गंधम इतरेण घ्राणे न गंध ग्रहण करता है घराता अलग है घृ गंध अलग है कर्ण अलग है उसे क्रिया होती है सब द्वैत तो व्यापार होता है इसी प्रकार सब इंद्र के लिए इतर इतर हम पशती दृष्टा अलग है रूप अलग है और चक्षुर इंद्र अलग है उसे दर्शन किया इतर इतर को सुनता है सुनने वाला अलग है श्रोता शब्द अलग है श्रवण इंद्र के विषय और श्रवण इंद्र के द्वारा सुनता है श्रोता और शब्द श्रवण इंद्रिय उससे तीनों का फल है श्रुणोती श्रवण करता है क्रिया ज्ञान होता है श्रवण जन ज्ञान श्रोता श्रवण इंद्रिय और शब्द इतनों के द्वारा श्रवण ज्ञान होता है इतर इतरम इतर अभिवत कहने वाला भी अन्य है शब्द उच्चारण करता है जिसको कहता है और भाग इंद्रिय के द्वारा कहता है इतर इतरम अनुते मनन भी करता है अन्य अन्य को अन्य विषय को मनन करता है मन के द्वारा अन्य है व्यक्ति इतरम को जो करता है घटपट आदि को बुद्धि के द्वारा ये सब होता है अविद्या कल्पित नाम रूप जब है उसी समय इसमें इतर इतर कह करके सारे कारक कर्ता कर्ण कर्म इतर करता कर्ण शब्द नहीं कहा इतरेण कर्णेन इतरम कर्म को ग्रहण करता है कर्ता कर्म करण कह करके सारे कारक अविद्यावस्था में है और जिग्रति श्रुणौती आदि कह करके क्रिया फल क्रिया और फल दोनों क्रिया भी होती है हो, और क्रिया का फल जैसे कोई कहें कहीं काष्टम भिन्नति काष्ठ का फाड़ भेद भेदन करता है खाली प्रहार करने का अर्थ नहीं है प्रहार भी करता है और प्रहार का फल द्विधिभाव भी होता है तो कहीं काष्टम विन्नति खाली कोई लक से प्रहार करता है उसको कहीं काष्टम विनति हाथ में से काटने पत्थर के ऊपर कोई ऐसे करता रहता है कहेंगे पत्थरम भिन्नति प नहीं हाँ तो ऐसा पीट करके दो दो भाग करता है तो कहेंगे भिन्नतिन ओदनम पशती ओदनम पशती कहेंगे पाक के क्रिया करता है और भोजन होने तक और पानी में थोड़ा गर्म करके चावल डाल दिया थोड़ी देर बंद करके बैठ गया हो तो गया उदनम पशती कहेंगे पा के नहीं बा तो पश्चती कहेंगे तो क्रिया और फल दोनों का लेना काष्टम भिन्नति कहेंगे तो भेदन क्रिया और फल इसी प्रकार सुनौती कहेंगे तो श्रवण क्रिया उसका फल ज्ञान तो ये कर्ता कर्म कारण सब का निषेध हो जाता है द्वैत अवस्था में सब होता है वस्तुतः आत्मा में नहीं है इतर इतरम पश्यती जिग्रे अन्य ग्रंथ आदि का ग्रंथ ग्रहण करता है विषय ये सब कुछ है अज्ञान अवस्था में और अज्ञान से ब्रह्म विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर आगे अन्य है ही नहीं नाम रूप कुछ ही नहीं रहा सब आत्मस्वरूप हो गया क्रिया कर्म करता करता कर्म करण ही क्रिया नहीं कारक नहीं रोने से क्रिया निवर्तकम कारक होता है क्रिया क्रियाजनक कारकत्व क्रिया का संपादक कारक होता है क्रिया भी कारक नहीं रहा तो क्रिया भी नहीं होगी कुछ नहीं होता है तो समय ये सर्वत्मी अभूत जिस समय असानीन साधक से सर्व आत्माभूत सब आत्मा ही हो गया जब ज्ञान हो गया अहमस्में परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम ऐसे ज्ञान हो गया कि नित्य ब्रह्मस्वरूप में हूँ तो जो शुद्ध नित्य है नेह न किंचन अन्य कुछ है ही नहीं सर्वम इदं ब्रह्म जिसको कह गया ओ सो अहम ऐसे जब ज्ञान हो गया तो आत्मा ही सब कुछ हो गया आत्मा से अलग है ही नहीं अज्ञान के कारण आत्मा से भिन्न मानता था स्वप्न में अपने ही वासना में रूप बन जाता है सारा प्रपंच अपना शरीर सब कुछ मन में वासना में है उसमें एक परिचि देह में अहम बुद्धि होती है उसे भिन्न दृश्य में मेरे से भिन्न है जड़ चेतना सब बुद्धि होती जग जाने के बाद देखता है मैं हूँ मेरे से बिना कुछ भी नहीं है सपना प्रपंच का कोई वस्तु वस्तुता नहीं कोई रस शेष नहीं रहता है केवल दृष्टा रहता है जब ज्ञान हो जाता है परम ब्रह्मण सर्व आत्मा एव सब कुछ आत्मा ही हो गया आत्मा से अलग कुछ रहा ही नहीं है नहीं अज्ञान के कारण भिन्न मानता था आज ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया आत्मा आत्मा तो आत्मा स्वरूप आत्मा एवं अभूत न तो आत्मा भिन्न आत्मा से भिन्न कुछ रहा ही नहीं तब तो उसमें कारक कहाँ रहा केन कम जिग्रेत जिस प्रकार पहले कहा इतर इतरम इतर जिग्रति में कर्ता कर्म दोनों और क्रिया लिया था कर्ण नहीं कहा गया था यहाँ कर्ता नहीं लिया कम केन तो न जिग्रेत जिग्रे तो कहें तो कर्ता का अध्ययार हो जाएगा कह कर्ता केन न करण न कम जिग्रेत कर्ता कौन रहा कर्ता तो होता है शुद्ध आत्मा कर्ता नहीं होता है करते तो शुद्ध आत्मा में नहीं शुद्ध आत्मा निष्क्रिय शुद्ध चेतन निष्क्रिय उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं सब कहते तो चेतन नहीं माने में नहीं मानेगे तो क्या जड़े में करतृत्व रहेगा जड़ करता होगा क्या जड़ तो पत्थर कुछ करता नहीं घटो कुछ करता नहीं जड़ कुछ नहीं करेगा तो फिर कर्तृत्व तो किस में मानना पड़ेगा चेतने ही मानना पड़ेगा क्योंकि जड़े में तो किसने देखा नहीं इसलिए जड़ करता नहीं होता है चेतन ही करता होगा ऐसे बहुत लोग आग्रह जो कहते जड़ कहीं करता दिखा नहीं गया कभी नहीं हो सकता है तो उनसे पूछो चेतन करता है आपने कहा दिखा है कहीं हम लोग चेतन है हम करते है। हम लोग को चेतना जो तुम लोग का चेतन हो जड़ है या तुम चेतना हो कि हम चेतन है तो चेतना ये जड़ों को अलग करके तुम किस करते हो क्या जिसको हम कह कर दिखाते हो तो जड़ों को ही दिखाते हो हम करते देखो वो करते वो करते कुल घट बनाता है नापी तो बाल काटता है ये ऐसा करता है देखो करता है किसको दिखा दो चेतन को दिखाते हो चेतन दिखता है शुद्ध चेतन तो दीवाल में भी है पत्थर में भी है यदि चेतन करता है चेतन पत्थर में नहीं क्या सर्वव्यापक है तो चेतन शुद्ध चेतन करते समय कोई कुछ दिखा नहीं जिसको तुम चेतन रूप से कहते हो वो शुद्ध चेतन के कारण नहीं है वो चीदाभाष के कारण चेतन कहते है जिस चेतन में कर देखा गया ऐसे चेतन में कर मानो जीव कहते है सो बैठे स्वचेतन है या कोई जड़ा मानते अपने को स्वचेतन है शुद्ध चेतन अपना स्वरूप है देह को छोड़कर कर शुद्ध चेतन को मानो शुद्ध चेतन में क्या क्रिया होती है जब हम हमें अहम करम कहते हैं देह शरीर इंद्रिय मन को छोड़ करके अहम कर्मी ऐसा होगा ऐसे देहादि को मिला करके ये संगात अंतकर्ण आदि है अंतकर्ण चिदाभा से उसको लेकर के कर्तृत्व तो होता है कर्तृत्व तो शुद्ध चेतन में नहीं है इसलिए ज्ञान हो गया शुद्ध चेतन कौन करता रहा कर्तृत्व तो अंतकर्ण विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट चीधाभाष विशिष्ट बुद्धि में बुद्धि विशिष्ट चेतन में ही कर्तृत्व तो होता है अविद्या जब देखे तब तक कर्तृत्व है भोक्तृत्व है शुद्ध चेतन है ज्ञान आत्मा ही हो गया अंतकर्ण नहीं रहा तो कर्तृत्व कहाँ दिखेगा अभी भी कर्तृत्व तो कहीं देखो चेतन में शरीर को मिला करके सूक्ष्म शरीर तो तो है के अंतर्गत बुद्धि चिदाभा भी सब बुद्धि में कर्तृत्व है कर्तृत्व भी यदि वास्तव होता तो प्रश्न होगा कहाँ से कर्तृत्व तो वास्तव आया बुद्धि जड़े उसमें कर्तृत्व तो नहीं होगा चेतन निष्क्रिय उसमें कर्तृत्व तो नहीं होगा और बुद्धि विश्व जे चेतन में कर्तृत्व तो कहाँ से आ जाएगा बुद्धि जड़ है उसमें कर्तृत्व तो नहीं रहेगा चेतना निष्क्रिय है शुद्ध चेतन में कर्तृत्व तो नहीं रहेगा अरे बुद्धि विशिष्ट चेतना चेतना विशिष्ट बुद्धि में करतुत्व तो फिर कहाँ से आ जाएगा जा करते तो जी वास्तव होता तो प्रश्न होगा कहाँ से आ गया कल्पना करने के लिए सम मरुभ में, में जल सूर्य किरण के पहले नहीं था बास में जा देखते नहीं था अरे बीच में कहाँ से आ गया आया समुद्र से या ऊपर से मेघ से आया बताओ जलत था ही नहीं आएगा कहाँ से इसी प्रकार कर्तु तो कल्पित है वास्तव नहीं है तो आएगा कहाँ से प्रश्न करते कर्तु करत। तो कहाँ से आया कोई कहते ऐसा नहीं मानेगे चेतन्य में कर्तृत्व तो नहीं जड़े में कर्तृत्व तो नहीं दोनों मिल कर्तु तो आ गया तो चार भाग के के मत आ जाएगा चार भाग्य कहते पांच भूत में चैतन्य नहीं रहता है एक एक भूत सब जड़े सब मिल जाने पड़ेगा चैतन चैतन्य आ जाता है चैतन्य वास्तव्य है मिलने पर आ जाएगा तो कहाँ से आएगा प्रश्न होगा यहाँ कर्तु तो कल्पित है कल्पित वस्तु के लिए प्रश्न नहीं होता है कहाँ से आया और ज्ञान होने के बाद कहाँ गया राज्य में सर्प कल्पित है कल्पित तो है किंतु आया कहाँ से सर्प रज्जु का ज्ञान हो गया कोई पूछता है सर्प कहाँ चला गया कल्पित वस्तु के स्थिति के विषय में आना जाना ये प्रश्न नहीं होता है इसलिए करता ही नहीं तो क के न कम जिगृत कह करके कह करता के न करने इंद्रिय भी आत्मा से भिन्न नहीं रहा विषय गंध आत्मा से भिन्न नहीं रहा कोई भिन्न जब नहीं रहा क्रिया कर कारक नहीं रहा करता नहीं करण नहीं कर्म नहीं तो क्रिया कैसे होगी और क्रिया का फल कहाँ से आएगा तो सबके लिए के न कम जिगृत कह करके कह करता के न, न कम विषय गंधम कर्म और से ग्रहण गंधा ग्रहण क्रिया उसका फल ज्ञान ये सब सबका निषेध हो गया केवल गंध क्रे नहीं केन कम क्षेत्र कह करके देखने वाला कौन चक्युर इंद्र हल का नहीं देखना किसको देखना केन कम सुनियात किससे किसको सुने शब्द श्रवण इंद्र का विषय शब्द ही नहीं रहा सवण सब, श्रवण इंद्र भी नहीं रहा और सुनने वाला भी नहीं रहा क्रिया कहाँ फल कहाँ होगा कहना कम अभिवदेत कह अभिवदेत केन न भाग ही नहीं रहा कम शब्द भी अलग कहाँ के कम मन भी तो मनन भी करने के लिए मन कुछ अलग नहीं रहा और मनन करने वाला भी नहीं रहा किसी विषय को मनन करेगा के न कम बीजायाद जानने के लिए बुद्धि नहीं रही बुद्धि के द्वारा जानने के लिए बुद्धा भी ज्ञाता भी नहीं रहा और जानने का विषय भी नहीं रहा करता कर्म कर्ण तीनों नहीं रहने से क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया नहीं तो क्रिया का फल भी नहीं है ये सब का निषेध हो गया जब तक अज्ञान के कारण द्वैत जैसे होता है तब अन्य अन्य को देखता है सुनता है जानता है व्यवहार करता है जब आत्मज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान के कारण भेद दर्शन होता था भेद कल्पितता सब भेद नष्ट हो जाएगा तो केवल एक शुद्ध चेतन रहा करता नहीं कर्म नहीं करण नहीं क्रिया नहीं फल नहीं कुछ नहीं एक शुद्ध चेतन है कह, के न कम आता कहते शुद्ध चेतन तो रह गया उसको फिर जानेंगे किसके द्वारा किसके द्वारा जानना है ये तम सर्वम बीजाना तम केन न बीजानी आत जिस चेतन के द्वारा एकदम सर्वम बिजाना पुरुष वालों को उस चेतन सत्ता से ही सबको जानता है ये न ये न सर्वम बीजानाती सबको जानने वाला उस चेतन की सत्ता से ही उसके स्फुर से उस स्फुरन रूप ज्ञान रूपे दो ज्ञान है एक नित्य ज्ञान और एक अनित्य ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ज्ञप्ति रूप ज्ञान नित्य है वो ज्ञान सुश्रुति अवस्था में रहेगा सुश्रुति अवस्था में तो रहेगा जागृत सपना में रहेगा जी नित्य है हमेशा रहेगा और जो अनित ज्ञान है वो विशेष ज्ञान जागृत में या सपन में दोनों में है में नहीं है ये विशेष ज्ञान अनित्य है जो घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये अनित्य है तो ज्ञान वास्तव नहीं है तद विषय का अंतकण वृत्ति है अंतकण का परिणाम है उसमें चेतन का प्रतिम्ब चीतावास दिखता है तो चेतन जैसे लगती है उसको ज्ञान शब्द से कह देते है गौण प्रयोग है वास्तव ज्ञान नहीं ऐसे अधिष्ठान जो चैतन्य ज्ञान है सर्वत्र है वृत्ति देश में भी है वो तो है किंतु वो ज्ञान नित्य ज्ञान है उसमें उत्पत्ति नाश नहीं जिस प्रकार तार्कि को लोग आकाश को व्यापक मानते हैं घट्ट की उत्पत्ति होगी तो घटा आकाश कहेंगे घटना नष्ट होने पर आकाश रहेगा उसको घटाकाश कहेंगे घट्टाकाश नहीं कहेंगे आकाश जैसा ऐसा है घट्ट उत्पत्ति के पहले वहाँ आकाश था या नहीं था उसको घटाकाश पहले कहते थे घटा बन गया तो घटाकाश घट नष्टा तो घटाकाश नहीं कहेंगे आकाश को तो आकाश जैसे ही सही, इसी प्रकार चेतन सर्वव्यापक सर्वत्र है उसको रूप ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान नहीं कहते हैं घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकर अंतकर्ण वृत्ति जिसमें चिदाभाष है इसको कहते घट ज्ञान पट ज्ञान किंतु वो घट ज्ञान पट ज्ञान चिद रूप अधिष्ठान के कारण ही वो ज्ञान कहा जाता है अधिष्ठान चैतन्य यदि चिद रूप नहीं हो तो ज्ञान शब्द उसमें प्रयोग नहीं होगा और घटपट अधि रूप रस का ज्ञान नहीं हो सकता है उसकी सत्ता से सर्वत्र सत्ता दिखती है अध्यास्त की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अलग नहीं होती है में जो सत्ता दिखती है वो अधिष्ठान की ही सत्ता है अधिष्ठान सदरूप है ब्रह्म की सत्ता से सारे प्रपंच में अस्ति अस्ति अस्ति कहते स्वर्ण है तो उसके विकार जितने भूषण सब शो सोना सोना सोना सदरूप ब्रह्म के कार्य सब अस्ति अस्ति अस्ति सत्य सत्य सत्य कहते अधिष्ठान की सत्ता सब में दिख दिए ठीक इस प्रकार अधिष्ठान का भान सिद्रूप है स्पूर्ति स्पूर्ण ज्ञान उसके संबंध से ही सर्वत्र ज्ञान सबका ज्ञान घटो भाति पटो भाति घट दिखता है पट दिखता है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान चैतन्य उसके संबंध से सबका ज्ञान होता है तस्य भाषा सर्वमदम विभाति उसके प्रकाश से सब प्रकाशित तो होता है यह नईद सर्वम विजानाती जिस चैतन्य चिद रूप ज्ञान रूप ब्रह्म से शव को प्रकाश करता है तम के नीजानिया उसको किससे जाने जो चक्षु आदि का भी प्रकाशक है चक्षु का चक्षु कहा गया चक्षु में जो दर्शन सामर्थ्य उसी ज्ञान के कारण समिंद्र में सामर्थ्य है उस ज्ञान के कारण अंतकरण वृत्ति को ज्ञान कतो तो उसी चिद्रूप ज्ञान से जो सब का प्रकाशक है सबका प्रकाशक वह प्रकाशक ही है प्रकाश रूप ही है वो प्रकाश्य नहीं होता है उसको प्रकाश करने के लिए तम के बीजा नहीं आता किससे उसको जाने तो उसका ज्ञान नहीं होगा कैसे बीजात ही है वही जानने वाला है तुम जो अपने को मानते हो मैं जानता हूं तुम्हारा स्वरूप वही है अलग नहीं है नान्यो अतुष्ट दृष्टा श्रोता मनता जो ब्रह्म है उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है नहीं वही विज्ञानता रूप से दिखता है सब शवक प्रकाश करने वाला चिद वास्तव अंतकन उपाधि को ले करके उसको विज्ञानता कह देते हैं शुद्ध चेतन में विज्ञान तृत्व ज्ञान स्वरूप ही है विज्ञान तृत्व उसमें है ही नहीं वो भी गौण प्रयोग है शुद्ध चेतन में विज्ञानता नहीं है शुद्ध चेतन से अलग ज्ञानता नहीं है न अन्य दृष्टा श्रोता मंता इसी चेतन से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मंता है ही नहीं अरे जो दृष्टाश्रता मंत्र से दिखता है भान होता है वही चेतन ही है चेतन से भिन्न कुछ नहीं है हाँ उसमें दृष्टित्व वस्तुतः उपाधि के कारण है कोई दृष्टित्व धर्म नहीं और दृग रूप है स्वयं अनुभव रूप ज्ञान रूप उसके संबंध से ही अंतकण आदि में प्रकाशकत्व आया सूर्य चंद्र आदि का भी प्रकाशक है ये जो ज्ञान है प्रकाश कहते हैं वो तो प्रकाश आलोक के रूप प्रकाश नहीं जो आलोक अंधकार दोनों को प्रकाश करने वाले जानने वाला चिद रूप ज्ञान है विज्ञान तरम अरे केन नीजा नहीं आते का जो ज्ञा आता है उसको किससे जाने कोई कर्ण आदि नहीं जानने वाला भी कुछ नहीं आत्मा से भिन्न जितने सब वो है विषय को ग्रहण करने के उनका सामर्थ्य है जिस चेतन से प्रकाशित होकर के अन्य को प्रकाश करते हैं दर्पण से दर्पण में सूर्यकिरण आया सूर्य किरण से दर्पण में प्रकाश प्रतिबिंबित तो होकर के वो प्रकाश दीवाल में प्रकाश करता है जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के दर्पण दिवाल को प्रकाश करता है वही प्रकाश से दर्पण प्रकाश सूर्य को प्रकाश करेगा और जैसे वैज्ञानिक वो कहते हैं सूर्य प्रकाश जा करके चंद्र में पड़कर चंद्र प्रकाशित हुआ और चंद्र किरण रात में सूर्य में आ जाएगा सूर्य को प्रकाशित कर देगा दिन में करेगा तो चंद्र में सामर्थ्य नहीं सूर्य को प्रकाश करने के लिए दर्पणे प्रतिम्बित होता है दर्पणे में सामर्थ्य नहीं सूर्य को प्रकाश करने के लिए वो तो सबका दृष्टा है प्रकाश दृग रूप उसका प्रकाश करने के लिए कुछ भी नहीं तो फिर उसका ज्ञान होगा ही नहीं विज्ञान तार मरे के नीजा नहीं आता तो उसको ज्ञान भी कैसे कहोगा ज्ञान उसका इतने है यहाँ तक है जो वृत्ति ज्ञान गौण ज्ञान है जो गौण ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है जिस प्रकार घट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान होने के पहले घट्ट का आप जानते थे या नहीं जो घट सामने मेरे हाथ में ये पुष्प को देखने के पहले ये पुष्प का ज्ञान आपको है नहीं है अज्ञान है ये अज्ञान की निवृत्ति हो गई देखो ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया ये जो वृत्ति ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति है अहम अस्म परम ब्रह्म वेदांत श्रवण करने पर संशय विपर्य रहित जय में ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो जाता है शब्द से कहने से नहीं शब्द से हम तो हम ब्रह्म बच्चा भी कह देगा तोता भी कह देगा वो नहीं निश्चय मन होगा संशय विपर्य रहित ज्ञान में ब्रह्म जैसे पुष्प ज्ञान है पुष्प ज्ञान होने पर संशय है क्या नहीं इसी प्रकार पुष्प में संशय हो सकता है मैं हूँ इसमें संशय है सुख दुख होता है तो संशय होता है नहीं होता है इस प्रकार संदिग्ध ज्ञान जब होगा तो अज्ञान रहेगा ब्रह्म के अज्ञान इसी ज्ञान से नष्ट हो जाता है वृत्ति ज्ञान से ये स्वरूप सिद्ध रूप ब्रह्म रूप नित्य ज्ञान ब्रह्म के अज्ञान का भाषक भाषक है नाशक नहीं है ब्रह्म रूप ज्ञान अज्ञान का भासक प्रकाशक नासक नहीं है उसका नाश होगा ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान गौण ज्ञान अनित्य ज्ञान से जिस ज्ञानी की उत्पत्ति होगी वेदांत प्रमाण से वो ज्ञान उसको विषय प्रकाश नहीं करता है आवरण को नष्ट कर दिया स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा केवल आवरण निवृत्ति करने के लिए अज्ञान आवरण को नष्ट करने के वृत्ति ज्ञान है वृत्ति ज्ञान प्रकाश नहीं करेगा वृत्ति में जो फल है प्रतिबिंब है घट्टपट को प्रकाश करता है क्योंकि घट्टपट जड़े ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से उसको प्रकाश नहीं करता है इसलिए ब्रह्म प्रकाश से नहीं होता है ज्ञान का विषय नहीं होता है यदि मन सुवेद ये पहला आया था यश्यामतम तत्मत ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता है जब जिसको ज्ञान होगा वो नहीं मानता है कि ब्रह्म को मैं जान लिया ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया ये निश्चय होता है अहम असमी परम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान ठीक है किंतु ब्रह्म को जान लिया ये ठीक नहीं है इसलिए अहम अस्वी ब्रह्म ये भावना तो ठीक है अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ये भावना हो जाने पर ये भ्रांतों की भावना होती है उसको ब्रह्म पर करके निंदा की गई ब्रह्म ज्ञानी अपने को नहीं मानना मैं ब्रह्म हूँ मानो कोई आपत्ति नहीं भक्ति करते जाओ मैं भक्त हूँ यह अभिमान नहीं करो ज्ञान का साधन करते रहो अहम अस्वी ब्रह्म चिंता करो में ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं मानना ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान मतलब आत्म से ब्रह्म भिन्न हो गया ब्रह्म स्वरूप है ज्ञान स्वरूप केवल वेदांत प्रमाण जो ज्ञान कराने के लिए अज्ञान निवृत्ति के लिए आवरण की निवृत्ति अविद्या की निवृति होती है स्वयं प्रकाश ब्रह्म है ये नहीं दम सर्वम बीजाना तत्के नीजानियात विज्ञान तार अरे के नीजानियात यही प्रमाण है शुद्ध ब्रह्म को किस इससे प्रकाशित नहीं कर सकते है श्रुति केवल अतत व्यावृत्या चकित में भी धरते श्रुतिरपी अतत की व्यावृत्ति तत ब्रह्म अतत है तद भिन्न तद भिन्न का निषेध करके ही श्रुति बता दिए नेत नेत आया इतना इतना कह करके ब्रह्म भिन्न का निषेध कर दिया सब का निषेध हो जाएगा तो ब्रह्म बचेगा ब्रह्म भिन्न सबका निषेध करें तो ब्रह्म ही रहेगा और ब्रह्म आपसे भिन्न है क्या ऊपर रहेगा आपसे आपसे भिन्न है तो उसका भी निषेध हो जाएगा जो आपसे भिन्न सबका निषेध हो जाएगा आप आपके से भिन्न सबका निषेध कर सो तो कोई अपने भिन्न का निषेध करेगा अपना निषेध करने वाला कोई नहीं यदि कोई कहता मैं नहीं हूँ तो निषेध करने वाला है स्वयं कहता नहीं <laughs> हूँ मैं नहीं हूँ यदि कहता है निषेध करने वाला स्वयं स्वयं कहता मैं नहीं हूँ ते अपना निषेध करने वाला कोई नहीं है जो कहता है वो तो कहने वाला अलग उसका भी अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है ओम शनो मित्र सं वरुण शनो भवत्मा शन इंद्र बृहस्पति शनो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वायम प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम ऋतवाशं सत्यमिशी तदमीद आवीन्मा